दिन पूर्व जन्मदिन आया सारे विश्व में गायत्री परिवार ने चेतना दिवस के रूप में वो दिन मनाया जो युवक भटक रहे थे उनके संदेश को पाकर के फिर भारतीय संस्कृति की ओर मुड़े आज सारे विश्व में युवा चेतना के डॉक्टर प्रतीक बने हैं उनके संरक्षण में एक ऐसा विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है जो कभी हम नालंदा तक्षशिला के बारे में सोचते थे ऐसा देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में शांति गुंज के निकट बनाया गया है जहां हजारों बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक कुला के पास ऐसे जाके मिलते हैं जैसे कोई बालक अपने पिता से मिलता है मां से मिलता है विश्वविद्यालय से जब विदा होते हैं तो बालक बालिकाएं है, रोते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा कि हम आपको छोड़ करके जाए विश्वविद्यालय के बालक सारे विश्व के कोने कोने में जाकर के भारतीय संस्कृति का काम कर रहे हैं मित्रों विश्वविद्यालय के आप हैं गायत्री परिवार के आप प्रमुख हैं आज 10 करोड़ गायत्री परिवार के भाई बहन आपके निर्देश में राष्ट्र की समाज की संस्कृति की सेवा में लगे हुए हैं अभी महाराज दर्शन जी के साथ वार्तालाप चल रही थी डॉक्टर शाह ने कहा मेरा जीवन गौ माता के लिए समर्पित है और जब कभी जहां भी जैसी भी आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री जी आपके मित्र हैं बचपन के साथी हैं उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा आप सबको लेके जाऊंगा और गोवा माता की रक्षा के लिए मैं अपना पूरा जीवन दाप पर लगाऊंगा ऐसे श्रद्धे डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सबका सौभाग्य है कि आज हम उनकी ओजस्वी वाणी को हम सुनेंगे श्रवण करेंगे ओम शांति बोली गो माता की गायत्री माता की गंगा माता की भाइयों बहनों हमारे सनातन धर्म में और सभी संस्कृतियों में गुरु का महत्व बड़ा बताया गया है बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता गुरु बिना ज्ञान नहीं रे नहीं रे गुरु ही जिसकी पीठ पे हाथ रख दे वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है मैं आज कुछ हूँ और कहीं कुछ बोल पाता हूँ या कुछ कर पाता हूँ या मेरे इशारे पे लोग करने लगते हैं तो वो गुरु की कृपा है गुरु की अनुकंपा है अगर गुरु ना हो तो शिष्य में कोई ताकत नहीं मैं समझता हूँ कि ये सारा जो कुछ भी बताया गया परम श्रद्धे गोविंददेव जी महाराज जी से कह रहा था कि मेरा जन्मदिन हनुमान जयंती के दिन आता है रूप चतुर्दशी दिवाली के एक दिन पहले तो मैं तो हनुमान बन के काम करना चाहता हूँ अपने राम का और यही मेरा उद्देश्य यही मेरा जीवन में लग उन्हीं गुरु की एक बार वंदना करेंगे ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु तस्मै श्री गुरु नमः येन साक्षात्ब्रह्म तस्म नमः अखंडमंडलाकारु नम मातृवत्ल मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय्रद्धा प्रज्ञा युताचया श्रद्धा प्रज्ञाता गौ नवरात्रि के इस पावन पर पर ये गोलोक धाम तीर्थ में मंच पर विराजमान हमारे व्यासपीठ के अध्यक्ष श्री मलुकपीठाधीश्वर राजन देवाचार्य जी महाराज श्री गोविंद देव गिरिजी महाराज धाम वाले श्री गोपाल शरण देव जी महाराज श्री श्रवणानंद जी महाराज श्री प्रज्ञानंद जी महाराज श्री धनाराम जी महाराज अन्य सभी संतगण यहाँ विराजमान इस प्रकल्प में काम करने वाले ढेरों युवा ढेरों कार्यकर्ता और भारत के कोने कोने से पधारे विदेश के कोने कोने से पधारे हमारे देवतुल्य भाइयों देवी स्वरूपा बहनों शक्ति स्वरूपा माताओं सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति हमारी बड़ी विज्ञान सम्मत संस्कृति है हमारी संस्कृति में कुछ चीज़ें बड़ी महत्व की बताई गई हैं धर्मम चरो धर्म पर चलो धर्म पर चलो अर्थात धर्म का आचरण करो और धर्म का आचरण करो तो धर्म का आचरण करने के लिए किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है वो संस्कारों में ही बचपन से आता चला जाता है और देव भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव यह हमारा मार्गदर्शन करते चले जाते हैं पर इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ मैं क्षमा मांगता हूँ मैं इस प्रकल्प के प्रमुख और हमारे मेरे मेजबान जिन्होंने मुझे बुलाया जिनके आमंत्रण पर मैं आया और जो बड़ी विनम्रता से सरलता से मेरे मेरे यहाँ शांति कुंज में आ जाते हैं और मेरे से बात करते हैं और मैं आज उनको एक एक संकल्प देना चाहता हूँ श्री दक्षणारायण जी महाराज को कि आपकी ये जो नवरात्रि मैंने देखी ऐसी एक नवरात्रि में अपनी करना चाहता हूँ आपके तो प्रकल्प में रहकर उस प्रकल्प में गौ माता के ऊपर और गायत्री माता के ऊपर उद्बोधन होंगे सभी संत बोलेंगे सभी संत आएंगे गायत्री परिवार के पूरे देश के कार्यकर्ताओं को मैं आमंत्रित करूँगा जो यहाँ पर आएंगे उनको फिर गौ माता के महत्व के महत्व के बारे में बताएंगे और मैं भी आप जैसा सबसे कराते हैं सभी शिष्यों से उसी तरह से छाछ और गोदुग्ध पर रहकर कर नौ दिन तक पारायण करूंगा और नौ दिन तक यहां उद्बोधन दूँगा श्री दर्शनारायण जी महाराज श्रद्धे मुझे क्षमा करेंगे आप आप बड़े हैं मुझसे हर चीज़ से हर दृष्टि से बढ़े हैं इसलिए आपको संबोधित करते हुए सबको संबोधित करते हुए बोल रहा हूँ ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारी संस्कृति में आचरण से शिक्षण स्वयं स्वम आचरण शिक्षण ऋण सर्व हम हमारी भारतीय संस्कृति आचरण पे चलती है हमारे यहाँ नायमात्मा प्रवचने न लभ्य हो प्रवचन से बहुत ज़्यादा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है हमारे ये कि आचरण से मिलता है प्रवचन देने के लिए तो बहुत सारे श्रेष्ठ वक्ता मिल जाएंगे आपको बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग मिल जाएंगे पर जिन्होंने अपने जीवन में आचरण से जिया हो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं मैंने अपने गुरुदेव को देखा और गुरुदेव को देखकर पहली नज़र में प्रभावित हो गया उसका कारण ये था कि उनका आचरण उनके आचरण में छिपी हुई सरलता उनके आचरण में छिपी हुई सज्जनता उनके आचरण में छिपा हुआ प्यार आत्मीयता सज्जनता बस ये इसने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि मैं धीरे धीरे उनका होता चला गया और बाद में कुछ ही वर्षों में करीब 15-16 साल बाद मैंने 13 साल की उम्र में उनको देखा था और अट्ठाइस साल की उम्र में मैं पूरी तरह से उनके पास समर्पित हो गया भाइयों मैनों हमारी संस्कृति पांच चीज़ों पर टिकी हुई है आप सब जानते हैं उन सब चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें हैं गौ माता गंगा माता गीता माता गायत्री माता अंत में पांचवा जो तत्व है वो है गुरु हमारा गोपेश्वर श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान हमें दिया ये पांच तत्व ऐसे हैं जो यदि जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन वास्तव में महान बन जाए और हमारा जीवन न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए मैं छठा तत्व और जोड़ता हूँ इसमें बहुत दिनों से सोच रहा हूँ बहुत दिनों से लिख भी रहा हूँ अखंड ज्योति में और मैं कहना चाहता हूं कि छठा छठा जो है लोग गणेश को भी जोड़ते हैं गणेश तो पिकने निवारक हैं सब जगह मौजूद हैं पर मैं सोचो सो, सो, सो, जोड़ रहा हूं ग्राम को गांव हमारा बन समृद्ध बने गांव हमारा सशक्त बने गांव हमारा ऐसा हो जो एक पूरी की पूरी अपने आप में स्वचालित इकाई हो और गाँव के लोगों का जीवन वैसा हो जैसा भारतीय संस्कृति का जीवन होता है इस तरह से इन छः के ऊपर मैंने कंसनट्रेट किया है वहीं के ऊपर बोलता हूँ अधिकांश समय में गौ माता के बिना हमारा अस्तित्व तो नहीं है आज जितनी भी परिस्थितियाँ विपन्न हो रही हैं भूकंप आ रहे हैं देवी आपदाएं है आ रही हैं भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आ रही हैं देवी आपदाएं है। और ये तब तक आती रहेंगी जब तक कि गौवध होता रहेगा गौवध बंद हो जाएगा उस दिन आप देखिए कि आपदाएँ बंद हो जाएंगी आपदाओं का नाश हो जाएगा अनावश्यक अतिवृष्टि केदारधाम का कि त्रासदी इस वर्ष जम्मू कश्मीर में हुआ वो जो प्रकल्प है आपने देखा वहाँ पे इसके पहले दो साल पहले वहाँ भूकंप भी आया था बड़ा भयंकर भूकंप आया था जिसने के पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था प्रकृति प्रहार करती है प्रकृति अपनी सहचरिणी गौ माता की अब उपेक्षा अवमानना कभी स्वीकार नहीं करेगी जब जब जब आप उनके उसके लिए कुछ नहीं करेंगे जब जब आप उसकी रक्षा के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब हमेशा ये मान करके चलिए कि ये हमको प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ेगा प्रकृति को सं सं सहेजना संजोना संभालना यह हम सबका काम है अगर हम प्रकृति को नहीं संभाल पाते हैं प्रकृति के साथ नहीं चल पाते हैं तो सही अर्थों में प्रकृति हमें दंड देने के लिए तैयार है ये कहर कहर की तरह से बरसती है प्रकृति और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं देखती न हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है ना नर देखती है ना नारी देखती है जो भी रास्ते में आता है उन सबके ऊपर बरस पड़ती है अभी एक तूफान आया था आपने देखा कि खुद खुद करके तूफान आया तो उसने वहाँ पूर्वी तट पे तहस नस कर दिया एक नीलूफर नाम का तूफान आया है वो आज रात से ले परसों रात तक कच्छ की खाड़ी में कच्छ के क्षेत्र में बड़ी भयंकर करीब 250 से लेकर साढ़े तीन सौ मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना बताइए ये सब क्यों आ रहे हैं आखिर मनुष्य की जीवन शैली अनास्था प्रधान जीवन शैली विकृत जीवन शैली हमारी जीवन शैली जो गड़बड़ा गई है इस जीवन शैली को सही करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे भगवान हम रास्ता भूल गए हैं पथ भूल गए हैं अब हम पथ दिखाइए भगवान कहते हैं मत भूलो गौ माता की सेवा करो गंगा माता की सेवा करो गंगा को जिंदा करो पुनर्जीवित करो गायत्री की आराधना करो उपासना करो ये भगवान के निर्देश शाश्वत हैं सदैव से हैं कोई आज की बात नहीं है ये तो महाराज श्री ने हरण महाराज जी ने इतना बड़ा प्रकल्प बना दिया मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था इतने बड़े प्रकल्प की मैंने पथमेढ़ा का दर्शन किया है आज से करीब आठ वर्ष पहले अब उसके बाद मैंने उसी प्रेरणा से फिर 200 स्थानों पे गौशालाएँ बनाईं और लगभग लगभग आपकी प्रेरणा से मैंने यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले घी को गौघृत में बदल दिया मैं केवल गोघृत डाला जाएगा और कोई कोई गोई घृत डाला जाएगा यह केवल इसी वजह से कि आपने प्रेरणा दी गौ माता की सेवा जहाँ होती है वहाँ पर बरसात भी होती है स्वाभाविक रूप से वहाँ पर फसल भी होती है और जैविक उत्पाद भी बहुत अच्छे होते हैं वास्तव में सही अर्थों में मैंने प्रयोग करके देखा है और प्रयोग करके देखा है कि ऋषि और कृषि ये हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं कृषि प्रधान व्यवस्था ऋषि प्रधान व्यवस्था हमारे देश की संस्कृति की रही है और इसी पर चलना हम लोगों का कर्तव्य है हम न जाने के वो गड़बड़ा जाते हैं हमारे देश में गौवध बड़ी संख्या में हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है और बड़ा देख देख के मजबूर देख कर असहाय देख और ऐसा ऐसा लालची देख कर के नेताओं को बड़ा मुझे तरस आता है कि जिसकी कृपा से ये यह यहाँ तक पहुँचे हैं उस, उस उस उसी का वध करवा रहे हैं तो क्या होगा मित्रों आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में मित्रों संत समाज खड़ा हो रहा है इकट्ठा हो रहा है हम लोग आज इकट्ठे बैठे भी थे हम लोग इकट्ठे हो के हम ये प्रयास करेंगे कि, कि किसी भी स्थिति में गोवधब बंद होना चाहिए किसी भी स्थिति में आपके पास और कई विकल्प हैं आज चिकित्सा समुदाय चिकित्सकों का समुदाय इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका है कि मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं बना है मनुष्य हरबी ओरस से एनिमल है शाकाहारी है इसको मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि मांस खाने से ही सारी की सारी जोड़ों की बीमारियों से लेकर के और कैंसर की बीमारी और पेट के कैंसर ब्रेस्ट के कैंसर सर्विक्स के कैंसर दुनिया भर की जो बीमारियाँ बड़ी हैं उसी वजह से बड़ी हैं तो धीरे धीरे विदेश में तो प्रचलन कम होता जा रहा है पर हमारे भारत में प्रचलन बढ़ता जा रहा है बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय संस्कृति जिस गौ माता की दुहाई देती है और उसी देश में गौ माता का सबसे ज़्यादा वो होता है दहन सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है आज से मित्रों में चर्चा सुन रहा था रास्ते में कल आते समय एयरपोर्ट से जब आ रहा था रात में तो मुझे कहने का मन हुआ फिर मैंने सोचा कि मैं अभी इस बात को समय पर कहूँगा Uh, मैं सांचौर से पास हो रहा था मैं बालुर बालोत्रा से चला था सांचौर से निकला था 1992-93 की बात है और मैंने देखा बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और पुलिस रोक रही है सबको वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था सांचौर में पता चला कि एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें कि गायें भरी हुई थी और एक के ऊपर एक जब थी तो मुरछित होने के कारण नहीं बल्कि दम घुटने के कारण मर गई लोगों ने ट्रक को खुलवा के देखा और खुलने के बाद फिर बहुत बड़ा दंगा हो गया वहाँ पर और दंगा होने के बाद फिर मैं हम लोग पास हो गए क्योंकि हमको आना था सांचौर में मेरा कार्यक्रम था मैं सांचौर नगर के बाहरी क्षेत्र में कार्यक्रम करके और मैं भी भिन आ गया मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद एक ऐसी वेदना उठी कि पतमेढ़ा खड़ा हुआ साँचोर खड़ा हुआ और ये हमारा ये वाला प्रकल्प खड़ा हुआ और ये हमारा जो भीड़ माल का प्रकल्प है ये बनकर तैयार हुआ है ये इन सब चीज़ों के माध्यम से अब पूरे देश में मांग आ रही है कि हर जगह ऐसे प्रकल्प बनने चाहिए और मित्रों तो मैंने संकल्प लिया है बीस हजार गौशालाओं का तो बीस हजार गौशालाएँ बननी चाहिए किसी भी हालत तो में बननी चाहिए और हर गौशाला अपने ऊपर आधारित होनी चाहिए स्व स्व स्व अपने ही माध्यम से स्वचालित हो पूरी की पूरी सारे उत्पाद जितने भी हैं आप देखिए तो सही उसकी कीमत कितनी कितनी भी हो ज़्यादा भी हो घी की कीमत ज़्यादा भी हो औषधि के साथ मिलकर कर के कितनी वैल्यूबल हो जाती है कितनी ज़्यादा कीमती हो जाती है और शरीर का स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ ठीक कर देती है मैंने स्वयं कईयों पर प्रयोग करके देखे हैं और मैंने पाया है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि वैज्ञानिकों को भी बताया जाना चाहिए और वैज्ञानिकों के माध्यम से सारे के सारे भारत सरकार के जो हमारे वैज्ञानिक हैं बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हैं अभी कम से कम डी के आर्ट साइंटिस्ट को मैंने जोड़ लिया है दस आईआईटी को मैंने जोड़ लिया है कि गोविज्ञान पे हम लोग मिलकर रिसर्च करेंगे नोडल पीठ बने मैंने बना ली है आईआईटी दिल्ली को सेंटर बनाया है हम हम हम प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं ताकि जो बेअकल लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में अभी अभी वाले नहीं पहले जो बैठे हुए थे जो जो बैठे हुए थे और जिनको समझ में नहीं आता था उनको समझ में तो आए कम से कम भाई सरकार बदल जाती मशीन तो वही रहती है मशीनरी तो वही रहती है बाबू बाबूगिरी तो वही रहती है इसलिए उनके दिमागों को बदलने के लिए हमें परिवर्तन करना पड़ेगा पत्रकारों के दिमागों को बदलना पड़ेगा मीडिया के दिमागों को बदलना पड़ेगा कि भई आप समझने की कोशिश करो इस बात को कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि गोवंश को बचा करके हम देश की रक्षा नहीं बल्कि विश्व की रक्षा कर रहे हैं पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं पूरा वायुमंडल की रक्षा कर रहे हैं इसलिए ये गौ माता की जो सेवा है चल रही है मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अपनी गायत्री परिवार की ओर से पाँच लाख रुपए यहाँ के सब प्रकल्प के लिए घोषित करता हूँ और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कभी कमी नहीं पड़ने पाएगी हम लोगों ने हम लोगों ने पूरे गायत्री परिवार में हर व्यक्ति से एक एक रुपया ले ले करके के गायत्री परिवार खड़ा किया है और आज माननीय श्री गोविंद गिरिजी महाराज जानते हैं सब जानते हैं सभी जी बैठे हैं आ, स्वामी जी महाराज वृंदावन वाले बैठे हैं वो भी जानते हैं कि जितने प्रकल्प खड़े हुए हैं उसमें कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ इनका किसी का हाथ नहीं है आम जनता का हाथ है जब तक आ, आम जनता को ग्रामीण स्तर के लोगों को इनको नहीं पकड़ेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला तो स्वामी जी महाराज ने भी यही किया है उन्होंने भी एक एक गाँव के लोगों को एक एक व्यक्ति को इन्वॉल्व किया एक एक व्यक्ति को इन्वॉल्व किया और वहाँ से इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा हुआ है मैं समझता हूँ कि अगर गौरक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपने 10 करोड़ जो गुरुदेव के बनाए हुए शिक्ष शिष्य हैं मेरे गुरु भाई हैं मैं उनसे कहूँगा एक रुपया रोज़ निकालो और एक रुपया नौ रोज निकाल करके गोरक्षा के लिए दो हमें देना भी पड़े तो हम देंगे निकाल करके देंगे और इस तरह से प्रकल्प बढ़ते ही चला जाएगा ये विरोध जो है ये अब अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ से चालू हुआ था गुरु गोलवलकर जी ने चालू किया था तब से अब परे पराकाष्ठा पर पहुँच अब हमें करना ही पड़ेगा श्रेय किसी को नहीं लेना है श्रेय सनातन धर्म को जाना है कि हमारी सुरभि हमारी गौ माता गायत्री माता हमारी गायत्री माता जो अनुदान दे रही है वरदान दे रही है और गायत्री माता के घर घर में कोने कोने में जहाँ तक लोग पहुंचे हुए उनके माध्यम से अब ये गौ माता को जिंदा रहना रहना चाहिए रखना चाहिए आप कुछ नहीं कर सकते तो एक गौ माता को स्पॉन्सर करने का दायित्व ले लीजिए एक परिवार पूरा एक गौ माता को जिंदा रखेगा एक परिवार हमारे देश में अगर मान लीजिए 125 करोड़ आबादी है उसमें ये मान लीजिए कि चलिए 80 करोड़ हिंदू होंगे 70 करोड़ हिंदू होंगे 80 तो करोड़ हिंदू होंगे तो 80 करोड़ हिंदुओं तो में से आप अगर चार से भाग दे दें तो 20 करोड़ परिवार बनते हैं 20 करोड़ परिवार अगर एक एक परिवार एक एक गौ माता को गोद दे ले, ले तो बीस करोड़ गायों को गोद लिया जा सकता है और गायों की देखरेख हो सकती है स्वामी जी महाराज ने कहा कि गोवंश बारह करोड़ को भी गोद ले लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि इसे बारह करोड़ से ज़्यादा गोवंश नहीं है परंतु हम प्रयास करेंगे कि ये मरती हुई कटती हुई गायें बचें और जितनी भी गायें जो हैं नई प्रस, नई प्रसव हों वो सारी सारी संवर्धित नस्ल की हों ज़्यादा दूध देने वाली हों और ज़्यादा से ज़्यादा अमृत देने वाली और वरदान बरसाने वाली हों ऐसी ऐसी हमको मिले तो ये आएँगी गायें आएँगी तो नई गायों को रखने के लिए भी हमें स्थान चाहिए सब कुछ चाहिए मिलेगा मित्रों स्थान भारतवर्ष हमारा बहुत प्यारा देश है और भारतवर्ष हमारे इतने भारतवर्ष के बारे में वैदिक गान में दामोदर सातवालेकर जी ने बहुत सुंदर लिखा है संस्कृत में लिखा है उसको हमने हिंदी में किया है भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा सब साधन से रहे समर्पित सब साधन से रहे समर्पित हर देश हमारा भारत वर्ष हमारा प्यार लक्ष्य प्रहारी महारथी हो सूर्धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी गौ भी अति मधुर दुख की गौ भी अति मधुर दुख की रहे महाती भारत माता की गौ माता की कोई आपसे कहे कहीं भूल से भी कि आप अगले अगला जन्म कहाँ लेना चाहेंगे तो आप हमेशा कहना मित्रों भारतवर्ष तो महामानव यहीं जन्म लेते हैं और कहीं जन्म नहीं लेते महामानवों के जन्म लेने की स्थिति यहीं की है क्योंकि यहाँ की भूमि में संस्कार है मैं कथा व्यास स्वामी जी महाराज से परमिशन लेकर दस मिनट पर बोलना चाहता हूँ मैं गौ माता की बात कर रहा था गायत्री माता गायत्री माता हमारी जो है वो प्राण प्राणों की रक्षक है प्राणों को संभालने वाली विधा है और गायत्री माता सनातन धर्म के हर व्यक्ति को गायत्री का गायत्री की उपासना करनी चाहिए सनातन धर्म के कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो उसको करना चाहिए अगर आप करते हैं तो आप स्वयं ब्राह्मण बन जाते हैं आप ब्राह्मण बन जाते हैं ब्राह्मण होने का अर्थ ये होता है कि आप ब्रह्म कर्म के ब्राह्मणोचित कर्म करें आप धर्म में ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करें भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वैश्य के शूद्र के और क्षत्रिय के चारों के कर्म बताए तो उसमें उन्होंने ब्राह्मण का बताया आस्तिकता संवर्धन लोगों की श्रद्धा को बढ़ाना लोगों के ज्ञान को बढ़ाना ये बताया है और जो वैश्य का बताया है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम कृषि गोरक्ष गो की रक्षा और वाणिज्य तो जितना वैश्य समाज है हमारा आज जो विभिन्न कामों में लगा है उसको एक काम करना चाहिए कि उसको सबसे पहला काम इन सबको बचाने का करना चाहिए तो मित्रों हमारे देश में ब्राह्मण वंश समाप्त हो गया परम पूज गुरुदेव कहते हैं कि ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो गया और ब्राह्मण केवल सरनेम मात्र के लिए रह गए नाम मात्र के लिए रह गए असली ब्राह्मण वो होता है जो औरों के लिए जीता है भूसुर भूमि पर जीने वाला देवता भूमि पर रहने वाला देवता जो अपने लिए कम से कम और समाज समाज के लिए ज्यादा ज्यादा दे अपने इसलिए कम से कम ले और समाज के लिए ज्यादा ज्यादा दे वो ब्राह्मण ये ब्राह्मण की परिभाषा मैंने उनके मुँह से सुनी और उस ब्राह्मण को मैंने जिंदा देखा जीवित देखा अपने गुरुदेव के रूप में जिन्होंने अपने जीवन में उसको जिया और जीवन में जी करके लाखों करोड़ों व्यक्तियों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया मित्रों एक ब्राह्मण जो है हमें जिंदा करना पड़ेगा और फिर से खड़ा करना पड़ेगा ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि मैं सभी ब्राह्मणों को ऐसा कह रहा हूँ कई ब्राह्मण ऐसे हो सकते हैं कई ब्राह्मण ब्राह्मण वंश के ऐसे हो सकते हैं जो ब्राह्मणत्व को जीवन में उतारे हुए हों पर क्या वो देवत्व जीवन में धारण करके दूसरों के लिए कुछ करने के लिए मन में उमंग आती हो ऐसे ब्राह्मण हैं ऐसे ब्राह्मण हमें पैदा करना पड़ेंगे मित्रों गायत्री माता आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मयम तत्व व्रजत की स्तुति के अनुसार इतना सब कुछ देती है इतना देती है कि मैंने इसके लाभ देखे हैं प्रत्यक्ष लाभ देखे हैं और ये देखा है कि चिकित्सा विज्ञान में भी इसका उपयोग हुए मैंने मैं इंटेंसिकयर यूनिट का इंचार्ज था जहां पर आईसीयू आपने नाम सुना होगा कि अंतिम स्थिति में चले जाते हैं तो केयर होती है और कभी कभी मर जाते हैं लोग भाग मैं आई का इंचार्ज था जिसमें कि हार्ट पेशेंट आते थे मर जाते थे तुरंत करीब अस्सी नब्बे मरने की दर थी मैं आपको जो बात सुना रहा हूँ वो चौहत्तर पिचहत्तर की सुना रहा हूँ उस उस जमाने में मैंने अपने गुरुदेव की वाणी को सुना तो मैंने फिर एक प्रयोग करने की सोची मैंने गायत्री मंत्र का कैसेट बनाया और कैसेट बना करके मैंने हर एक के केबिन में लगा दिया चो केबिन थे उन केबिन में सब लोगों ने गायत्री मंत्र को सुना मैं सभी हमारे महाराज कर्पात्र जी महाराज और इन सभी को प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने गुरुदेव की बात मान करके सभी को सुनाया गायत्री मंत्र सबको सुनाया और गायत्री मंत्र सबको सुनाने के साथ साथ ये कहा कि इससे आपके इंजेक्शन लगने की दर कम हो जाएगी आपको दर्द कम होगा आप जिंदा रहेंगे और आप जिंदा रहकर के काफ़ी उम्र तक काम करेंगे मेरे शब्दों पे उन्होंने विश्वास किया और आप आश्चर्य करेंगे मित्रों कि चार महीने के अंदर वो मृत्यु दर अस्सी से घटकर बीस परसेंट आ गई केवल गायत्री मंत्र सुनने के कारण जब गायत्री मंत्र धीमी धीमी आवाज़ में बज रहा था तब वो लोग उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे मैंने कहा था उगता सूर्य आपके अंदर प्रकाश प्रकाशवान हो रहा है ऐसा ध्यान करना मेरे बॉस ने कहा मुझसे कि तुमने क्या कर दिया तो हमने लाखों रुपए का ये आईसीयू बनाया और तुमने उसको सिक्युलर कंट्री में इस धर्मनिरपेक्ष जिसकी जिस शब्द की सबसे ज़्यादा अच्छे हुई है वो है धर्मनिरपेक्षता उस धर्मनिरपेक्ष देश में तुमने मुसलमानों को भी क्रिश्चियंस को भी और सभी जातियों के सब लोगों को सुना दिया वो खुद दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे मेजर जनरल थे मैंने कहा तो मैंने कौन सा नुकसान कर दिया आपका मैंने आपके अस्सी परसेंट लोग बचा दिए अगर ये इतने लोग बच गए तो बहुत ही अच्छा है तो बोले क्या यू आईसीयू सी उखाड़ फेंकना चाहिए मैंने बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहिए अगर जरूरत नहीं है इसकी तो उखाड़ फेंक दी इसको क्या क्या जरूरत है मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जब देखा कि मेरी बात यहाँ नहीं मानी जाएगी तो मैंने त्यागपत्र दे दिया और गुरुदेव के चरणों में आ गया गुरुदेव के चरण में आगे गुरुदेव में यहाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ प्रयोग करना चाहता हूँ एक प्रयोगशाला खड़ी की उस प्रयोगशाला में प्रमाणित करके दिखाया गायत्री मंत्र में चमत्कारी हीलिंग पावर है चमत्कारी हीलिंग पावर है प्राण शक्ति को बचाने की क्षमता है कोई अगर मरता हुआ व्यक्ति हो मरणासन व्यक्ति हो और अगर उसकी स्थिति वापस लौटने की हो तो उसके मुँह में पंचगव्य तुलसीदल और गायत्री मंत्र का उसके कान में पाठ कर दीजिए आप देखिए बचने की संभावना होगी तो बच जाएगा बिल्कुल बच जाएगा करके तो देखिए आप प्रयोग करिए मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर होने के नाते आपको बोल रहा हूँ कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बोल रहा आपके सामने डॉक्टर बोल रहा है तो आप उसको सुनिए और उसके जीवन में उतारने की कोशिश करिए गायत्री के बाद तीसरी बात मैं आपको अंतिम बताना चाहता हूँ बाकी पांच के बारे में नहीं बोलूँगा गंगा के बारे में बोलूँगा गीता मेरा विषय है गीता में पे मैं बहुत बो, बहुत बोलता हूँ और गीता मैंने जीवन में उतारने की कोशिश की है गीता पर मैं क्लासेज भी लेता हूँ स्वामी जी महाराज तो के लेक्चर मैंने गीता पर बहुत सुने हैं जब आप किशोरदेव शास्त्री जी के रूप में थे तब, तब तब तब आपकी गीता की टीकाएँ मैंने पढ़ी हैं बहुत सारी मैंने खुद भी लिखा है गीता के ऊपर मैं समझता हूँ गीता के ऊपर इतना ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है गीता को जीवन में उतारने की जरूरत है गीता सुगीता कर्तव्य के शास्त्र विस्तरे उसका कितना विस्तार करें उसका उपनिष्ठों का निचोड़ है वो तो उपनिष्ठों का सहार है वो तो पूरा पूरा तो मित्रों तीसरी चीज़ गंगा तीसरी चीज़ गंगा जो मैं बताना तो चाहता हूँ गंगा शुद्धि के बहुत प्रयास चल रहे हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं गंगा के नाम पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपये की बोली लग गई है दिन कितना बह गया पैसा हम लोगों ने एक प्रयास किया है 2525 किलोमीटर की गंगा को तो हमने पांच भागों में बाँटा है ऋषियों के नाम पे पांच भाग रखे हैं गंगोत्री से गोमुख से लेकर के हरिद्वार तक हरिद्वार से लेकर के कानपुर तक कानपुर से लेकर के वाराणसी तक और वाराणसी से लेकर सुल्तानगंज तक जो कि बिहार में और झारखंड में पड़ता है और वहाँ से लेकर के गंगा सागर तक जैसे पांच खंड बन बना करके हमने दस लाख कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने वाले दस वर्षों में पूरी गंगा को शुद्ध करने का और उसके आसपास रहने वाले लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का एक अभियान चालू किया है जिसका नाम है गंगा निर्मल गंगा अभियान निर्मल गंगा जन अभियान अगर गंगा की रक्षा हो गई मित्रों तो सबसे बड़ा आशीर्वाद गंगा माता का हमको मिलेगा कि तुमने मुझे बचा लिया मैं आई थी सगरसूतों को बचाने के लिए पर तुमने मुझे बचा लिया लुप्त होने से ये तो गंगा लुप्त हो जाएगी अगर मित्रों हम लोग नहीं जागे तो लुप्त हो जाएगी गंगा इसके लिए सरकार का सहयोग चाहिए चाहिए मैंने बात की मोदी जी से मोदी से ये कहा आपका सबसे बड़ा सहयोगी है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे हमारे काम में बस आप विघ्न नहीं डालेंगे सबसे बड़ा काम क्या विघ्न नहीं डालना मैं आप किसी काम में ये मत बोलिए कि ये मत करिए ये मत करिए हम लोगों को जगाएंगे जन जागरूकता अभियान 20 किलोमीटर दूर इधर तट के इधर तट के इधर 20 किलोमीटर इस तरह से पूरा के पूरा ढाई हज़ार किलोमीटर का बेल्ट हमने लिया है इस समय करीब अभी 20 गाड़ियां अपनी 20 कलश चल रहे हैं 20 कलश यात्राएं चल रही हैं और इसके पश्चात अगले चरण में हम लोग मैं समझता हूं कि दो हज़ार से दो तक हम पूरे के पूरे गंगा की ट्रिब्यूटरीज गंगा में शामिल होने वाली यमुना केन बेतवा इन सबको और पूरे देश के कार्यकर्ताओं का तीन महीने का समय दान दस करोड़ कार्यकर्ता यदि तीन महीने का समयदान देते हैं तो आप कल्पना कीजिए 30 करोड़ घंटों का समयधान 30 करोड़ दिनों का समयदान हमको मिलेगा और ये सारे के सारे व्यक्ति गंगा जाकर के पवित्र करेंगे गंगा के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे लोगों से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके और इसके साथ साथ धन संचय करेंगे गंगा प्रज्ञा मंडल बनाएंगे और वहाँ जा के जो कचरा डाला जाता है उस कचरे के डालने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे ये सारा के सारा तंत्र पूरे सारे स्नानों में सोमवती स्नान कुंभ स्नान जितने भी स्नान होते हैं इन स्नानों में वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का काम हम लोग करेंगे हम लोग मेरा मतलब है हमारे साथ जुड़े हुए सब संगठन जितने भी स्वामी जी महाराज बैठे हैं मंच पे, आपके सबके संगठन जितने भी लोग गंगा से प्यार करते हैं उनके सबके संगठन सब मिल के एक साथ जब काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है गंगा की रक्षा हो सकेगी गंगा गायत्री और गौ माता ये तीन यदि हमने इन तीन की रक्षा कर ली मित्रों तो भारतवर्ष जो है 2026 में जगत गुरु बनकर रहेगा इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी को नहीं करना चाहिए मैं स्वामी जी महाराज के चरणों में कथा व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और गुरु शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको दत् दत्त दत्त शरणानंद जी के चरणों में प्रणाम करके मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वे हमेशा आशीर्वाद देते रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे गोविज्ञान पे आपकी पकड़ बहुत है आप गोविज्ञान के बारे में हमें आदेश दीजिए वैज्ञानिकों को आपके चरणों में ला के बिठा देंगे हम यहाँ पे सारे वैज्ञानिक देश के और सब आ कर के इस काम को करने के लिए आगे आएंगे हम लोग मिल के चलेंगे और हम लोग मिल के समझाएँगे हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत समझदार है बहुत ही समझदार है और मुझे उम्मीद है कि इस गौरक्षा का दायित्व गौरक्षा का श्रेय उनको मिलने जा रहा है यदि वो समझ गए अच्छी तरह से जड़ से समझ गए इस बात को उनको मिलने जा रहा है हम लोगों को नहीं चाहिए श्रेय श्रेय किसी को भी मिले बस गौ गौ माता बचनी चाहिए गौ माता का कटना बंद होना चाहिए गौ वध बंद होना चाहिए कत्ल खाने बंद होना चाहिए धर्म के नाम पर जो काम करते हैं और दिखाते हैं कुछ कमाने के लिए कत्ल चलाते हैं उन लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए समाज में तब पता चलेगा कि किस तरह से हो सकता है मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों धर्म और अध्यात्म के माध्यम से हम लोग ये कर सकेंगे खूब खूब मंगल गायत्री माता के गंगा माता के गो माता के आपके ऊपर खूब खूब आशीर्वाद बोलिए गो माता की गो माता की हम सारे गो भक्त आपकी परम पवित्र वाणी सुन के अत्यंत ही प्रफुल्लित है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्रद्धेय स्वामी दत्ता श्रय जी महाराज हमारे सामने हमेशा ये विषय रखते हैं कि इस भारत वर्ष से दो और 2017 के वर्ष में गोवध का कलंक समूल रूप से नष्ट हो जाएगा आज के आपके इस पवित्र उद्बोधन के बाद हमें इसमें कतई कोई संदेह नजर नहीं आता गोदाम पथमेड़ा, गाय किसान और गांव इस पूरी संकल्पना पे वर्षों से कार्य कर रहा है हमारा पूरा ग्राम गो बन जाए, हमारी पूरी ग्राम की अर्थव्यवस्था किसान गो पालक बन जाए हमारी खेती गो आधारित हो जाए इस पूरी संकल्पना पे पूरे जोर से गोदाम पथमेड़ा कार्य कर रहा है क्योंकि घर घर गो पालन से समृद्ध होगा भारत देश पथमेड़ा गोदाम का सबको यही संदेश इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में इस पवित्र अवसर पर संस्कार चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में जो दर्शक हैं उनको एवं उपस्थित गोभक्तों को आप अपना पावन आशीर्वचन प्रदान करें संस्कार मीडिया के लोगों से मैं निवेदन करूंगा स्वामी जी महाराज का संकल्प है उनका चित्र नहीं जाता कहीं पर खींचा नहीं जाता तो आप कृपा करके उनका चित्र संस्कार के माध्यम से प्रसारित नहीं करें इसकी जगह पे पूज्य संतों के दर्शन और गो माता के दर्शन करवाएं परम श्रद्धे महाराज जी के श्री चंडो में निवेदन इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें र्थश्रवतीर्थ तो तो नमोस्तुते श्रीराम जय राम जय जय राम श्री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 की अधर्म का हो। प्राणियों में हो। विश्व का गौ माता की अपनी आप अपनी सुधा मही सुधाम सर्व सर्व पतीत पावनी पति पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल त्याग का बल एवं एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल गौ सेवा का बल प्रदान करें प्रदान करें जिस सेवे जिस सेवे सुख दुख के सुख दुख के बंधन से बंधन से मुक्त हो मुक्त था था था हो आपके आपके पवित्र प्रेम का पवित्र प्रेम का आस्वादन कर आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए कृतकृत्य हो जाएं जय गो माता जय गोपाल भक्त बचल प्रभु दीन दयाल श्री सुरभि गो माता की, की परा अंबा श्री गायत्री माता की, की जगदीश्वर भगवान की, की सत्य सनातन धर्म की सर्वेश्वर सचिदानंद घन परमात्मा अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान है उनका पावन स्मरण करते हैं पूज्य गो माता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं भारतीय गोकल्याण महामहोत्सव के इस अनुष्ठान में गो नवरात्र महा अनुष्ठान में गर्ग संहिता के दिव्य सत्संग सत्र में सत्संग सत्संग सत्र के तीसरे दिन मंच पर विराजे हुए पूज्य श्री ब्यास जी सम्पूर्ण इस आयोजन के संयोजक पूज्य श्री गोलोक पिठारीश्वर जी आज के इस कार्यक्रम के आज इस दिन के अति विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि पूज्य श्री डॉ प्रणव जी, हमारी इस गौ सेवा सभा के परमा अध्यक्ष पूज्य श्री गोविंद देवगिरिजी महाराज गोसेवा के इस अभियान को भारत से बाहर सनातन धर्मियों से अतिरिक्त लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करने वाले पूज्य परमहंश श्री प्रज्ञानंद जी महाराज हरिहरानंद गुरुकुलम जगन्नाथपुरी संपूर्ण उड़ीसा में तो उन्होंने कार्य शुरू किया हुए, बहुत कम समय में ब्रह्मधाम आशूत्रा के उत्तराधिकारी पूज्य श्री ध्यानाराम जी महाराज राजस्थान गौसेवा समिति के अध्यक्ष और श्री बुद्ध गिरी मंडी के महंत पूज्य श्री दिनेश महाराज गीता प्रेस में सनातन धर्म के ग्रंथों का बहुत ही स्वस्त शुद्ध और परिमार्जित अनुवाद विशेष करके श्रीमदभागवत जी को जो हम गीता प्रेस से पढ़ते हैं उनका सारा अनुवाद अपने पूर्व आश्रम पूर्वाश्रम में करने वाले और पश्चात देश भर में भागवत और वेदांत के मूर्धन्य विद्वान ब्रह्मनिष्ठ स्रोत पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के कृपा पात्र पोता शिष्य पोता शिष्य पूज्य श्री श्रवणानंद जी महाराज पहली बार इस बार पधारे और पधारते डाक उन्होंने संकल्प किया कि मैं पूरा जीवन गोसेवा के इस अभियान को समर्पित करूंगा। हमारे बीच श्री रघुनाथ भारती जी महाराज कैलाश आश्रम में पढ़ के आए हैं बहुत ही अच्छा इनको वेदांत और व्याकरण का ज्ञान है शरीर में अत्यंत कर्श से पहले हम कोई लोग थका हुआ थका हुआ कहते थे पर इनके आने के बाद हमारा नंबर पीछे चला गया <laughs> तो ऐसे श्री रघुनाथ भारती जी ब्रिज में और राजस्थान में सभी जगह गौ सेवा की अद्भुत प्रेरणा देने वाले और निरंतर गौ सेवा भगवत सेवा का मन में मनोरथ संजोए हुए अत्यधिक व्योवृद्ध और भगवान के मनो मनोरथों के रस के रसिक पूज्य श्री सागरिया बाबा बहुत लंबे समय से ब्रिज में कोई सैकड़ों गौशाला इनके द्वारा स्थापित हुई गो सेवा का मनोरथ ये रखते हैं कभी गऊ के लिए हरा चारा कभी गऊ के लिए फल कभी लड्डू कभी तड़बूज जब जैसा मौसम हो वो जगह जगह कहीं भी किसी गौशाला में चले जाते गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश और ऐसी सेवा करते हैं हमारे गोलोक पिठाधीश्वर जी के कृपा पात्र श्री ब्रज बिहारी शरण जी आप सबको भारतवासियों को और भारत से बाहर रहने वाले सनातन धर्म प्रेमियों को गर्ग संहिता की कथा के प्रेमियों को गो प्रेमियों को आंग्ल भाषा में गत तीन बार तीन दिनों से सत्संग सुना रहे हैं उनको और इस सभी हाँ बाबा इन सब सभी आयोजन संयोजन के पीछे जो हमारी साधक मंडली है संत मंडली हैं ग्वाल मंडली हैं उन पूरी मंडली के अध्यक्ष गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज उनके साथी श्री सुमन सोलभ जी श्री गोविंद वल्लभ जी और समस्त संतगण हमारे पूज्य श्री नागा बाबा धर्मगिरी धर्मगिरी नागा बाबा ऐसे एक संत हैं जो उन अखाड़ों में जहाँ पे वैश्व आदि होते थे वहां बंद करा रहे हैं आप तो समाज में करा रहे उन साधुओं में करा रहे हैं, वो किसी की नहीं सुनते उनको भी ये बंद करा रहे हैं ऐसे पूज्य श्री धर्मगिरि जी महाराज और सामने जो संत विराज हैं उनके हम नाम लेने जाएंगे तो शायद हमारा समय उस कथा का समय भी हम उसी में ले लेंगे पर एक से एक धुरंधर हैं एक से एक महान हैं एक संत पूज्य श्री महाराज जी के गुरु जी हैं है, भारत माता के संस्थापक सरदे स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी वे बहुत ही सुंदर शब्दों में इस बात को कहते हैं कि भाई जिन जिन का नाम लिया वो तो यहाँ मुख पर हैं और जिनका नाम नहीं लिया वो हृदय में है ऐसा वो बहुत ही अद्भुत उनका सूत्र है व्यवस्था की दृष्टि से अभी अभी सरदे स्वामी राम सुखदास जी की सेवा में रहने वाले त्यागमूर्ति श्री नारायणदास जी महाराज हमारे सामने एक छोटे से मेले कुचेले वस्त्र में बैठे यद्यपि उनका कोई परिचय नहीं कराते कभी पर एक से एक अद्भुत विभूतियों आपके सामने विराजी हैं और ऐसे मंगलमय अवसर पर गर्ग संहिता के सत्संग छत्र में गो नवरात्रि महामहोत्सव महुंस, के दिव्य अनुष्ठान के इस काल में ऐसी ऐसी महान विभूतियों के बीच में पूज्य श्री डाक्टर प्रणव पंड्या जी ने जो पवित्र संकल्प हम सब लोगों को श्रवण कराया है उससे हमारा हृदय प्रफुल्लित है हम जो आपसे अपेक्षा रखते थे उससे भी अधिक आपने हमें संतुष्ट किया है और इतना ही नहीं हम ये समझते हैं कि संतुष्ट नहीं किया आप हृदय से इस कार्य को कराना चाह रहे हैं आपके साथ में एक ऐसा संगठन है खड़ा गुरुदेव के तब से कि देश भर में इस कार्य को कर सकते हैं प्रतिदिन भोजन से पूर्व गो निकालने की परंपरा बहुत ही वृद्ध स्तर पर गायत्री परिवार की ओर से प्रारंभ हो सकती है यद्यपि दूसरे संत भी कहते हैं रुपया निकालो प्रतिदिन गो के लिए हर मंच पे कहते हैं श्री पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ ये तो आपका है ही पर इसको पूर्ण रूप से आपको अपनाना है अलग कोई संस्था है ऐसा आप कभी न समझे ये आपकी अपनी संस्था है गायत्री और गायक को हम अलग नहीं कर सकते हैं भगवती गायत्री हमारी मति है मति प्रदान करने वाली एक बहुत सुंदर सूत्र हम लोगों ने उस समय सुना था बहुत कृपा से आया था स्वामी सत्यमित्राम जी स्वामी गोविंद जी महाराज और हम लोग सूरत में थे सूरत में गो सेवा सप्ताह का आयोजन था तो शाम शाम का ही समय था स्वामी जी शाम को बोले कि ये दो सूत्र अपने सब पे लगा दीजिए क्या बोले गाय बिना गति नहीं वेद बिना मति नहीं वेद बिना मति नहीं गाय बिना गति नहीं का अर्थ सीधा सीधा है कि गाय के बिना हम चल नहीं सकेंगे गाय के बिना हमारी सृष्टि स्वस्थ नहीं रह सकेगी उसका प्रवाह निर्बाध गति से नहीं चल पाएगा और वेद के बिना चलने की मति समझ में प्राप्त नहीं होगी तो वेद गायत्री वेदों की माँ है जब गायत्री कहते हैं तो संपूर्ण वेद आता है गायत्री से कोई वेद बाहर नहीं है यह तो हमारी बुद्धि जैसे जैसे मोटी हुई है ऐसे ऐसे वेदों का विस्तार हुआ हाँ है अन्यथा प्रणव ही वेद था और जब प्रणव को नहीं समझ पाए तो फिर गायत्री के रूप में विस्तार हुआ और उसको नहीं समझ पाए तो फिर ऋग्वेद हुआ और फिर यजुर्वेद और ये चारो वेद हुए फिर ये पुराण हुए और उसके बाद अनेक आचार्य हुए उनको समझाने के लिए जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि मोटी होती गई ऐसे ऐसे उनको समझाने के लिए विस्तृत प्रयास करना पड़ा और जब उसकी बुद्धि शुद्ध थी सात्विक थी तीक्षण थी तब वो केवल एक अक्षर से ही सब सबको समझ समझ समझ लेता था दुर्भाग्य है देश का ये शब्द सब जगह हम सुनते और कहते हैं पर काल अपना काम करता है समय जो है वो अपना काम करता है कहीं समय को बदलने की शक्ति रखते हैं वो ईश्वर की कृपा से ही रखते हैं कोई व्यक्ति के अहम से नहीं हो सकती जैसे वशिष्ठ जी ने जहां दुआ पर आना था वहां त्रेता योग ले आए तो ऐसे महापुरुष एक ऐसा वातावरण स्थापित करते हैं समाज में और देश में जिससे योग का परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखता है और आज हम देख रहे हैं कि देश में सभी अपने अपने स्थान पर बहुत उत्तम प्रयास कर रहे हैं पर इस बीसवी शताब्दी में उपासना के लिए सांगठनिक प्रयास उपासना के सांगठनिक प्रयास नहीं हुए जो जिसकी इच्छा हो वो अपना अपने ढंग से उपासना करे राजनीतिक रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से तो सांगठनिक प्रयास हुए पर उपासना की दृष्टि से सांगठनिक प्रयास का एक सूत्रपात पूज्य श्रदेह आचार्य श्री श्री राम शर्मा जी ने शुरू किया और उनके उस तप और त्याग का उनके पुरुषार्थ का ये प्रणाम है कि आज आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ परिजन इस परिवार से जुड़े हुए हैं ये बहुत बड़ी बात है 10 करोड़ परिजन तो क्या नहीं कर सकते है? सब कुछ कर सकते हैं इधर से इधर इशारे से हो सकता है इतनी शक्ति भगवान ने आ, आपको डॉक्टर साहब दी है और आप उसका पूरा का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं क्योंकि शक्ति तो दोनों तरह के लोगों को मिलती है रावण को भी वही शक्ति मिलती है और आचार्य शंकर को भी वही शक्ति मिलती है बुद्ध को भी वही शक्ति मिलती है और दुर्योधन को भी वही मिलती है दुर्योधन उसका उस तरह से उपयोग करता है वो राक्षस माना जाता है और बुद्ध उसका उपयोग सेवा में त्याग में समाज के हित में करते तो भगवान माने जाते हैं रावण उस शक्ति का उपयोग अहम की पुष्टि में और अपने विषयों के इंद्रियों के संकल्पों के भोग में करता है तो वो राक्षस है और भगवान शंकराचार्य धर्म की स्थापना और मानव के उद्धार के लिए करते दो तो शंकर जी के अवतार हैं तो इस तरह से महान शक्ति प्राप्त है और उसका आप सदउपयोग कर रहे हैं पर एक हमें बात समझनी अनिवार्य है कि यद्यपि वैदिक काल में भी ये बातें आती हैं इससे ऐसा लगता है कि मांस बक्सी लोग उस काल में भी रहे होंगे हर काल में हर योग में हर तरह के प्राणी रहे हैं पर मजब के नाम से धर्म के नाम से उपासना के नाम से और उसके बाद और नीचे उतरते उतरते अहंकार के नाम से अहंकार से भी नीचे उतरे तो रुपयों के कारण गो हुई हो ऐसा कभी नहीं हुआ कभी नहीं हुआ मुगलों के तुर्कों के पठानों के काल में उनके और अपनी उपासना को भिन्न और यहाँ के लोगों की उपासना को को उपासकों दुख के लिए इस तरह का यत्र तत्र कहीं कहीं होता था यदा कदा कहीं कहीं होता था पर इनके उन काल में भी गोवध पर प्रतिबंध भारत में लगा इतिहास उसका साक्षी है जब मुगलों का यहाँ तुर्कों का काल था तब उसके बाद अंग्रेजों का पुर्तगालियों का काल आया उस काल में गोहत्या धन के कारण होनी शुरू हुई यद्यपि उस समय ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की फौज को गौ मास की आवश्यकता थी इसलिए भारत में यांत्रिक कत्लखाने स्थापित स्थापित करके सत्तरवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़े पैमाने पे गोबद प्रारंभ इन्होंने किया पर इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि भारत की आर्थिक बौद्धिक और आध्यात्मिक समृद्धि का आधार गाय है ये उन लोगों के समझ में आ गया हो और वो इस देश को अपना अपना शासित बनाना चाहते हो तो किसी को भी अपने अधीन करना है तो उसे कमजोर करना होगा उन्हें अपने आश्रित करने के लिए आश्रित होने के लिए विवश करना होगा ऐसी कूट कूटनीति होती है असुरों की उस नीति के के अनुसार भारत को बौद्धिक आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए गोवंश का हुआ ऐसा भी कहा जा सकता है पर उससे भारतीय बहुत पीड़ित हुए बहुत आहत हुए और ये जो अठारह वाला गोरक्षा आंदोलन एक दिन में ही नहीं हुआ केवल मंगल पांडे के इनकार करने से ही प्रारंभ नहीं हुआ ये पिछले साठ सालों से खुचर पूचर खुचर पूचर पूरे देश में हो रहा था अठारहवी शताब्दी के अंत में यह पता लग गया था कि ये अंग्रेज हमारी श्रद्धा और आस्था का आधार गाय और उसके वंश का विनाश कर रहे हैं इसलिए अब इनसे हमें असहयोग करना होगा या उसमें समय असहयोग की बात तो बहुत पीछे आई उस समय तो संघर्ष की बात आई हुआ ये जो झांसी की रानी का युद्ध है ये राज्य के लिए नहीं लड़ा गया ये गाय के लिए ही लड़ा गया है कि चौपाया जा रहा है पर महाराज श्री विराजते हैं वहां के इतिहास को अच्छी तरह से जानते उनका राज्य तो पहले ही अंग्रेजों के आश्रित तो हो गया था उनके पति के जीवित रहते हुए वो उनका उनकी अधीनस्था स्वीकार कर लिए थे गोवद्ध ही उसके लिए असह्य हुआ और उसी कारण रानी की झांसी ने भी विद्रोह किया था इस तरह यह गो हत्या का विरोध देश भर में अपने अपने स्तर पे उस समय के गो भक्तों ने किया और वो चलता रहा वो 19वीं शताब्दी के मध्य तक चलता रहा उसके कुछ पहले 19वीं शताब्दी के प्रारंभ एक नए रूप से उनको यहां से बाहर भेजने का और भारत को आजाद कराने का आंदोलन छिड़ा गया और वो 30-40 साल बाद में इस स्थिति में पहुंचे कि वे शासक अपने स्थान में चले गए और भारत को दो भागों में बांट के आरती को या सवतंत्र, दे दी ऐसा कह सकते यद्य कोई स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं है कानून वही है सब भाषा वही है सारी व्यवस्थाएं वही है उठने बैठने चलने संबोधन करने संकेत करने के सारे के सारे तरीके अधिकतर आंगली है यद्य हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और जानते भी नहीं है पर जहां तक हमारी समाज है समझ है उससे हम कहें तो शासन चलाने का तरीका अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किया गया वही है थोड़ा बहुत कुछ बदलाव किया होगा पर जैसे ही देश आजाद हुआ और आजाद देश की पहली संसद में देश के विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती है वो पंचवर्षीय योजना बढ़ी उस योजना में ये बात कही गई कि देश का विकास हमें करना है तो औद्योगिक व्यवस्थाएं फैक्ट्री की कारखानों की, की व्यवस्थाएं करनी होगी देश में अधिक से अधिक उद्योग लगाना होगा जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले उसके लिए सड़कों बनानी होगी लाइट लानी होगी बहुत सुंदर बातें सारी की सारी हुई उसमें वो लोग भी थे जो अपने पूरे जीवन से इसीलिए संघर्ष कर रहे थे कि यह यहां से जाए तो हम देश में गोमाता को पुनः वो स्थान दिलाएं संविधान की दृष्टि से जो वैदिक काल में था उन लोगों ने कहा ये तो सब ठीक है पर आप बताइए जिसके लिए हम चले थे उसके लिए आपके पास क्या योजना है बोले उसके पास उसके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है वो आप जो सोच रहे हैं कि ग्राम को स्वांबी बनाओ और सब राज्य की बात जो गांधी जी के द्वारा कही गई है वह तो सत्रहवीं शताब्दी की अठारहवीं और सत्रवी पीछे जाने की बात है गाय से आ, ग्राम और ग्राम से ग्राम में भारत का अभ्युद्य जो परिकल्पना ये तो पहले की है तो गाय ग्राम नहीं हम तो सड़क और फैक्ट्री का काम करेंगे और इसी से देश का विकास होगा ऐसा ऐसी बात करने वाला उस समय शासन का मुखिया था और अपने पूर्व जन्म की तपस्या के बल से था तो उसके निर्णयों को और उनके कार्य को कोई रोक नहीं सका देश सकाकर किसी ने प्रचार नहीं किया यद्य सो में से अनुमान है अन्वेषण आप करें सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हमारा अनुमान है कि उस समय भारत के वे प्रबुद्ध लोग जो भारतीयता में और सनातन धर्म में निष्ठा रखते हैं वह साठ से सित्र प्रतिशत लोग उस समय की व्यवस्था से बिल्कुल सहमत नहीं थे पर उन्होंने उस बात को बाहर प्रचारित नहीं किया कि मुश्किल से आजादी मिली है और अभी हम लड़ेंगे पड़ेंगे तो ठीक नहीं इस कारण धीरे धीरे वो विचार अलग पड़ा और एक राजनीतिक सोच और जगी कि भाई नहीं ये संगठन इस संगठन का मुख्या संगठन के माध्यम से करने वाला शासन करने वाला शासक वो तो भारत और भारतीयता को स्वीकार नहीं करेगा इसलिए हमें कोई नई सोच का दल देश में चाहिए और वो कभी सत्ता में आएगा तो भारत और भारतीयता की जो जिस लक्ष्य को लेके हम चले थे उसको पूरा करेंगे ये बीज पड़ा था उस विचार का और उस बीज की बीज का धरातल था राष्ट्रीय स्वयं सेवक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक का आधार था हिंदू शास्त्र हिंदू धर्माचार्य हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदू हिंदु धर्माचार्य और हिंदू शास्त्री उनके आधार है हिंदुत्व का आधार कोई अपने अपने मन की कल्पना नहीं है क्षेत्र से किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का नाम हिंदू है वो तो बहुत बढ़िया बात है पर हिंदुत्व की जब बात आती हिंदू और हिंदुत्व तो हिंदुत्व का मानी जीवन जीने की कला आप कब उठोगे कब सोोगे क्या बोलोगे कैसे बैठोगे क्या जिमोगे क्या नहीं जिमोगे इस तरह की जो जीवन जीने की विधि है उसको हिंदुत्व कहते हैं और उसका आधार हिंदू शास्त्र और हिंदू धर्माचार्य हैं। इस दृष्टि से, से, इस विचारधारा से, इस विचारधारा धरातल पर जो बीज बोया गया था वह धीरे धीरे धीरे विकसित हुआ यद्य आप हम सब जानते हैं कि उस काल में भी देश के धर्माचार्यों ने गोरक्षा के लिए विशेष रूप से एक विराट प्रयास किया और लाखों लोग दिल्ली में एकत्रित हुए देव योग से वह आंदोलन सफल नहीं हो पाया उनके साथ क्या व्यवहार हुआ हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पर सुनते वो ये है कि बहुत सारे लोगों की हत्या हुई संख्या कोई निश्चित नहीं है कितने लोगों को मारा गया यमुना जी में पत्थर डाल के डुबो दिया मिट्टी का तेल डाल के उनके शरीरों को जला दिया और मरने वालों की संख्या जो शासन ने बताई वो तो साठ सीतर का आंकड़ा है पर उस समय जो आंदोलन में थे उनमें से बहुत सारे महापुरुष हमें मिले हैं उनका कहना है कि आठ हजार लोगों की हत्या हुई है और उसमें से अधिकतर नागा बाबा थे गांजा पीने वाले और छिपटा रखने वाले उसका कारण बताया नागा जी हसरे उसका कारण बताया कि उस समय जब मंच पे प्रवचन चल रहा था तो राम प्रकाश वीर शास्त्री आर्य समाज के थे और वो सांसद थे वो सीधे संसद में से आए और माइक जैसे रखा था उन्होंने ले लिया और बोलना शुरू कर दिया कि बैठे-बैठे क्या कर रहे हो अगर गोरक्षा करानी है तो संसद को घेरो कानून बनाने वाले तो संसद में बैठे अब ऐसा आह्वान किया तो वो सब भोले होते ही, सब चलो कि हाँ सलाह घेर देते हैं पकड़ लेते हैं, दो शब्द का और सबसे निकल गए फटाफट गोलियों चलाई उनकी हत्या इसलिए उनके आगे पीछे कोई जांच करने वाला था नहीं खोज करने वाला था नहीं इस कारण आज तक संख्या का पता ही नहीं लगा कि कितने लोगों की हत्या उस समय हुई डॉक्टर साहब वो संत सब राजे हैं सबको पता है कि उस दिन के बाद उन्नीस के बाद में उन्नीस से लेकर उन्नीस तक देश में केवल गो माता की जय हो इसके आगे कोई काम व्यक्तिगत रूप से भले कुछ काम हुआ हो बाकी सामूहिक रूप से कोई कार्य गाय के लिए नहीं हुआ यद्यपि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अभी जैसा आपने बताया कि वो उपासना की दृष्टि से गो माता की गोमय से निकले हुए ये पर रह के गायत्री पुरुषण किए ऐसे और भी अनेक लोगों ने किए होंगे जो हमें यहाँ पे नहीं है जानकारी में पर सामूहिक रूप से देश में गोवंश के रक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ और यह भी सत्य है कि जो मुगल पठान और अंग्रेज गुण के के और के अधिकार के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर पाए इतना सारा इन्होंने किया आजाद भारत में गोचर भूमियों जो वैदिक काल से चली आ रही थी वे गोचर भूमिया उन्नीस तक यथावत पूरे देश में आजाद होने के बाद सारी गो भूमियों का विनाश हुआ संभवत्या 25 प्रतिशत गोभूमि देश में नहीं बची पहाड़ ओरण वन आगोर गोचर नदियों के किनारे भी डॉक्टर साहब ने कहा 20-20 किलोमीटर जाएंगे दोनों तरफ गंगा के किनारे चार चार योजन तक कोई नगर नहीं बसता था यह वैदिक काल का नियम है केवल ऋषि और गोपालकी नदियों के किनारे रहते थे कच्चे आवासों में यह भारत की अनाधिकालीन परंपराएं थी और आज जो हो रहा है हम सब समझ रहे तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये सब गो भूमियो थी और ये सारी गो गोभूमियों इसमें से अधिकतर गो भूमियों पर अतिक्रमण आजादी के बाद हुआ है समाज से अधिक शासन का हुआ है तो गो के विनाश की बात तो दूर है पर गो के रहने की जमीन को ही खा गए खेतों से निकाल दी गोपाल के वहां गोचर से गाय को निकाल दी सड़क पर गाय को लाके खड़ी की बिना किसी योजना आजाद देश के भारतीय लोग गाय के शत्रु बने हुए हैं यदि भी उनके अंदर गाय के प्रति शत्रुता नहीं होगी पर जितना शत्रुता का व्यवहार आजाद भारत के भारतीयों ने और भारत के शासकों ने किया है इतना मुगल तुर्क, पठान अंग्रेज कोई नहीं कर सके उन्नीस में आ, आ, 18 करोड़ और कुछ लाख गाय भारत सरकार की वेबसाइट में पड़ी है संख्या इतनी है अगर उसकी संख्या को हम साठ साल तक गिने उनके जन्म लेने और मृत्यु दर को तो आज हमारे यहां पे 200 करोड़ गोवंश होना चाहिए था मृत्यु दर नर गोवंश उन सबको छोड़ के पर उसकी जगह पर 12 करोड़ से कुछ ऊपर गोवंश देश में है यह भी 2007 की गिनती भारत सरकार की अपनी गिनती नहीं है अपने पास कोई स्रोत नहीं वेबसाइट की जो आंकड़े है वो हम आपको बता रहे हैं अब आप बताए एक सौ करोड़ गोवंश का हत्यारा कौन है आजाद भारत में इतना गोवंश काल कलवित हुआ है बिना मृत्यु मरा है मृत्यु से मरता है वो अलग है इसकी हत्यारा कौन हम रात को महाराज जी को कह रहे थे कि हजारों वर्षों से गोवंश का उपकार हम सब पर रहा है केवल तीन चार दशकों से हमें हमारे निर्वाह के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए यांत्रिक उपाय हमें प्राप्त हो गए तो हमने इतनी भयंकर उपेक्षा और तिरस्कार किया हम कैसे मानव धर्म अध्यात्म ईश्वर सब छोड़ दें मानवता कहां गई और ये हम लोग बोल रहे हैं जो समाज के अगुआ हैं, शासन के अगुआ हैं वे लोग इस पर क्यों नहीं सोच रहे अन, जल हवा तीनों में पूरा पूरा का पूरा झेर गोल गया ये सब जानते हैं विष है पृथ्वी में हवा में जल में पूरा राष्ट्र रोगी हो रहा है और इस रोगों से छूटने का अन्य हवा को शुद्ध करने का उपाय केवल गाय है और ये इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है इस पर चिंतन नहीं किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि साठ सालों बाद में अपेक्षित विचारधारा जो भारतीयता के निकट थी ऐसी विचारधारा की विचारधारा से निकला हुआ राजनीतिक दल इस समय देश के केंद्रीय सत्ता पे बहुमत से है कोई बहाना नहीं है राज्यसभा का भी हो जाएगा समाधान बहाना कोई नहीं रहेगा पर फिर ऐसा अवसर भी नहीं आएगा अब अगर यह नहीं होता है वो व्यक्ति जो साठ साल पहले कह रहा था कि गाय से और ग्राम से देश का विकास नहीं होगा और आज भी साठ साल बाद जिस विचारधारा से अपेक्षा हमने रखी थी उस विचारधारा को वहां पहुंचने के बाद अगर कोई ऐसी बात आती है उनसे भी ज्यादा शक्ति के साथ में तो हृदय चूर चूर हो रहा है फिर भी हम आशावादी है डॉक्टर साहब से बातें सुनी सब संत कह रहे हैं हम लोग आस्थिक है हमारा शास्त्रों पे संतों पे संतों की वाणी पे आचार्यों की वाणी पे विश्वास हमारी आस्था का आधारित गुरुवाणी संतवाणी और वेदवाणी है इसलिए हम कभी हताश निराश नहीं हो सकते हार कभी नहीं मानेंगे और निराश भी नहीं होंगे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ा तो भी वह कार्य उस कार्य से अपने को जोड़ेंगे जिसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं थे जगत का कल्याण जगत जगत का हित नहीं थे और आत्मा का कल्याण समाज थे गो के संरक्षण में गो की वृद्धि में गो के आदर में सव्यम व्यक्ति का उनकी आत्मा का कल्याण जगत का हित और जिसने जगत को रचा है उस परमात्मा की प्रसन्नता निहित है इसीलिए हम लोग इस कार्य से जुड़े हुए संत भी सब यहाँ और क्यों आए अपने एक से एक सभी महापुरुष है यहाँ कोई मठ नहीं मंदिर नहीं दान नहीं दक्षिणा नहीं बीड़ी नहीं चाय नहीं कुछ भी नहीं अपने अपने किराया बड़ा से आते हैं दे जाते डाक्टर साहब भी बोले डाक्षा भी नहीं, सारे संत अपनी अपनी झोली में से गो निकाल के देते तो देने फिर भी आते हैं, क्यों आते हैं क्योंकि उनके साथ गाय के साथ उनका आत्मय संबंध है यतो तो ततो वयम, गाय हैं तो ही हम है। जहां हैं, जहा गाय है वही हम है गाय है तो ही हम है। यह हमारा अस्तित्व है ये हमारे पूर्वजों का उद्घोष है और ये कोई उद्घोष भावावेश में किया हुआ नहीं है गाय के बिना हमारी उपासना जो है हमारा आरोग्य है हमारी दीर्घ आयु है वो संभव नहीं है हम उपासना शतोगुण के बिना हो नहीं सकती और शतोगुण की वृद्धि सात्विक आहार से होती है आहार शुद्धि शतव शुद्धि और शतव शुद्धि ध्रुव स्मृति ये आहार की शुद्धि से ही अंतकरण की शुद्धि होती है उसी से स्मृति स्थायी होती है उससे हम उपासना में आगे बढ़ सकते हैं हम शरीर से मन से बुद्धि से स्वस्थ रहना चाहे तो शरीर से निरोग बुद्धि बुद्धि से जागृत और मन से पवित्र तो भी हमें गाय के गव्य चाहिए हम दीर्घायु रहना चाहें तो भी गव्य आवश्यक है और ये तीनों चीजें मानव जीवन के लक्ष्य के लिए दीर्घायु आरोग्य और अंतकरण की शुद्धि मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीनों ही आवश्यक है डॉक्टर साहब चाहे हम नाम जप केवल राम नाम जप से कल्याण करें या गायत्री मंत्र से कल्याण की ओर बढ़े पर ये तीन चीज़ें हम सभी के लिए आवश्यक है हम इन सब के बीच में आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें साल भर से हमारे मन में आ रहा है कि हम लोग गोरक्षा के लिए एक ऐसा अनुष्ठान करें भगवती गायत्री मैया का उससे शक्तिशाली मंत्र दुनिया में कहीं नहीं है हम लोगों के लिए तो नहीं है वैदिक सनातन धर्मालंबियों के लिए तो गायत्री मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं है उस मंत्र से हम निष्काम भाव से गो माता की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए इसकी आराधना करें और वह मंत्र चौबीस कोटि महापुरुषण के रूप में हो अगर सौ सौ शो 100 लोग जो हमने कल्पना की बाहर भी लोग सुन रहे हैं और संत भी सुन रहे हैं पंडाल में भी सुन रहे हैं सबसे हमारी अपील है कि इसमें बहुत बड़ा समय नहीं लग सकता बहुत सारे देश में विप्र हैं गायत्री प्रेमी हैं गो प्रेमी हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि डाक्ट साहब तो व्यक्ति के रूप से आप सबको जो जो उनके संपर्क में उनको निर्देश करेंगे ही पर हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं कि गोष्ठ के मध्य में रहकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए गो गव्यों का सेवन करें प्रतिदिन पाँच हजार की संख्या में जब प्रारंभ करें और सोलह महीनों में ये अनुष्ठान चौबीस लाख का एक व्यक्ति का संपन्न हो जाता है ऐसे सौ साधक देश भर में बैठे गौशालाओं के मध्य में रहे उनका निवास ब्रह्मचर्य पालन पूर्व की अनुष्ठान हो हम पिछले महीना भर से बात कर रहे हैं कुछ सज्जनों ने कहा कि हमारी ओर से हम कोई बैठे तो हम उनकी व्यवस्था कर लें तो हमने पैसे विपर देवताओं से निवेदन किया कि आप करिए तो वो बोले कि हम 16 महीना नहीं रह सकते हमारे तो घर हैं बच्चे हैं तो इस तरह से कुछ संत तैयार हुए हैं 24 व्यक्तियों को तो इसी श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ में गायत्री पुर के लिए बैठाने का संकल्प किया और उनके लिए कुटियाएं भी निर्मित हो गई हैं आज डॉ साहब से वहां शुभारंभ करा देंगे वो रंग भी डॉक्टर साहब के कपड़ा का ही रंग है कुटियाओं के ऊपर वाला <laughs> और शेष जो है पुरुषरण वो हम पूज्य डाक्टर साहब और हमारे आदरणीय पुज्य सरदे धर्माचार्यों के चरणों में अर्पित करते हैं कि स्यूतर पुरुषरण करने वाले अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग गौशालाओं में बैठे तो ये अनुष्ठान ही अपने आप में ये कार्य संपन्न करा लेगा ऐसा हमारा हृदय कहता है और आप सब इसका समर्थन करेंगे इस बीच जो प्रयास महापुरुषों के मार्गदर्शन में हो सकता है वो अवश्य करेंगे पर मंच से हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ अपेक्षा रखी गई थी जो कहा और सुना जा रहा था उससे विपरीत राजस्थान में तो उससे विपरीत हो रहा है पिछले दस महीने से गाय के साथ में पहले कुछ और था और अब कुछ और हैं ये दुनिया में लोग सुन रहे हैं इस कारण हम बात नहीं कर पा रहे हैं पर गऊ के साथ अपेक्षा हो रही है उपेक्षा हो रही है गऊ की गौ सेवा से जुड़े हुए लोग परेशान हो रहे हैं गोचर भूमियों में गौशालाओं क्यों चलाई जा रही है उन्हें अपराध माना जा रहा है ऐसा पिछले कुछ महीनों से हो रहा है जो नहीं होना चाहिए आप सभी गोप्रेमी हैं धर्म प्रेमी हैं आपके मत से ही सरकारें चुनी जाती हैं आपके दान से ही सारी धार्मिक संस्थाएं चलती हैं जिस तरह से आप दान देने में उदारता बरतते हैं धार्मिक संस्थाओं को चलाते हैं ऐसे ही आपके द्वारा चुने हुए शासकों को गो सेवा के लिए प्रेरित करें, बाध्य करें, आप कर सकते हैं आप यहाँ दान देंगे और जिनको आप वोट देते हैं उनको कहेंगे कि हमको आरक्षण दे दो कि हमको हमारे आदमी को टिकट दे दो कि हमारे आदमी को मंत्री बना दो तो गाय का कोई काम आपसे नहीं होगा आप उनसे ऐसी अपेक्षा न रखें, गाय की अपेक्षा रखे ऐसे लोग जो व्यक्तिगत स्वार्थ रखते हैं वो गाय की बात नहीं कह सकते निष्काम भाव से गो सेवा से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर शासन को कहे कि भाई हमने तो आपको इसीलिए दिया दिया है और दिया है और पूरे देश के जो साठ साल से वो गो भक्त पंद्रह से बीस प्रतिशत ऐसा समाज था वो जो उनको साठ के दशक में ही पता लग गया था कि शासन प्रायोजित गो हत्या भारत में हो रही है वो लोग उस शासन में जाने वाले लोगों को मत नहीं देते थे वो साठ साल से गोहत्या के पाप से बचे हुए थे मता जनता के द्वारा चुना हुआ शासक जो पुण्य और पाप करता है उसका फल जनता को भोगना होता है। जनता उसकी भागीदार होती है तो अगर आजाद भारत के शासकों के कानून के संरक्षण में गो अधिकारों का पहरण और गोवंश का विनाश हुआ है तो उस शासकों को चुनने चुनने वाली जनता को उसका पाप लगा है वोट देने वाले को पर जो साठ साल से बचे थे वो भी आ, पता नहीं मुझे कितने महीने हुए सो स्वासो दिन से उनको भी गोहत्या का पाप लग रहा है क्योंकि गोहत्या तो जारी है और उन्होंने उन इनको तो वोट दिया ही है कि ये लोग आएंगे तो गोवध बंद होगा तो उनको भी सो स्वासो दिनों से गोवध का पाप लग रहा है आप बुरा न माने अन्यथा न माने पता नहीं प्राण कितने दिन रहेंगे या लंबे रहेंगे हम कुछ कह नहीं सकते पर एक ऐसी व्यथा है कि आ, हो सकता है ये डॉक्टर साहब कोई आप चिकित्सक है बाद में हाथ देख लेना मानसिक बीमारी भी हो सकती है पर ऐसा लग रहा है कि ये आ, इस तरह की स्थिति चली जो हो रहा है अभी जिस तरह से तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने देखने की हिम्मत नहीं पड़ती हम थोड़ी थोड़ी देर में हमको बुखार आ रहा है ठंडक लग रही है कभी गर्मी लग रही है कभी पसीना आ रहा है कहने का भाव यह है कि भारत के प्रत्येक बालिक व्यक्ति के आंखों में हमको गोहत्या का पाप दिखता है ये पिछले तीन चार महीनों से पहले हमें पवित्र आंखों के दर्शन होते थे पर अब मत देने वाले वोट देने वाला कोई व्यक्ति उस पाप से रहित तो नहीं रहा इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते हमको तो पता नहीं आज बोलने का ही नहीं था पर महाराज जी का समय लिया और इसमें बोले बोलने का हमें कोई अनुभव भी नहीं हम तो उधर पीछे बैठते हैं और ये गोसेवा का जो कार्य हो रहा है यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये लोग ऐसी ऐसी, ऐसी बातें करते इनके पीछे अहंकार है अहंकार किस बात का हो है? हमारे पास कुछ है ही नहीं हम न विद्वान है न सिद्ध है न हमारे पास कोई शिष्य मंडली है न कोई परम्परा है, न कोई मठ है हमारे पास जो बल है वो संतों के सद्भावना का बल है गौ माता के उस करुणा का बल है और सबसे बड़ा बल विश्वास का है इस विश्वास का कि गौसेवा गौसेवा का, का कार्य स्वयं भगवान गोविंद करते हैं हम तो हमारे निर्वाह का भी कार्य नहीं कर सकते तब तो साधु बने नहीं तो साधु क्यों बनते सभी लोग देखो दान दे रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाते तो हम अपने खुद के लिए पेट नहीं भर सकते थे तब हम साधु बने हमारा तो गौ माता के आश्रय में रहने से पेट पेट में कुछ मिल रहा है यथार्थ बात है कि आज हमको निकाले कोई लोग बोले चलो बाबा कुछ तुम जाओ एक गाय को सेवा कर लो तो हम एक गाय के लिए चारा कहाँ से लाएंगे हमारी कोई जमीन है क्या हमारा कोई खेत है दुकान है क्या है मठ है मंदिर है कुटिया है कहीं भी इस दुनिया में सारे दृश्य वर्ग में एक रंच मात्र भी हमारी करके कोई चीज नहीं है भगवान के नाते सब हमारी है सबकी सब पर व्यक्तिगत नाते कोई इतनी भी चीज वैचारिक बे, बात नहीं यथार्थ व्यवहारिक बात है आप खोज कर लें कहीं रंच मात्र भी अपना कुछ है ही नहीं वैचारिक बात तो ही है ही कि किसी का कुछ नहीं है पर व्यवहारिक बात भी न कोई हमारा शिष्य है गुरु तो हमारे सब है यहाँ विराजे वो भी हैं, दूसरे भी हैं, और शिष्य हमारा एक भी नहीं है मित्र हमारे हैं, हमारे साथ मिलके जो कार्य कर संत वो हमारे मित्र हैं और हमसे बड़े हैं वो हमारे गुरु हैं जिस जहाँ जहाँ हमारा मार्गदर्शन और सहयोग करते हैं पर हमारे में जब हम जब कभी भी देखते हैं तो एक रत्ती मात्र भी योग्यता नहीं पाते हैं ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम दिनता बताएं तो हमारी और बढ़ाई हो पर अभी हमारे कानों में ऐसी बात आ रही है सुनने को कि देश में बड़े बड़े लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग अहंकारी हैं, ये जिद कर रहे हैं इनको अहंकार आ गया ऐसी कि कि हमको किस बात का अहंकार हो नहीं करेंगे वेथा हम चलो संत कहते हैं तो हमें क्या वह आज तक चले हम संतों के सहारे हैं और आगे भी गोसेवा का कार्य जब तक संत कहेंगे तब तक करेंगे उनके बीच में ही रहेंगे पर हमें निराशा इस बात की आती है कि अब हम लोग ये कहते हैं कि भाई थोड़ा डेढ़ साल हो जाए दो साल हो जाए जिन जिन प्रांतों में अनुकूल सरकारें हैं उन प्रांतों से कार्य शुरू करें समाधान की ओर बढ़ें समाधान कहां से हो रहा है वहां पर करें अब हमारे पास में संदेश ले आए तीन दिन पहले कि भारत में मांस निर्यात पर शीघ्र ही प्रतिबंध लग जाएगा स्वामी जी हम आपको शुभ संदेश दे रहे हैं भारत सरकार इसमें सहमत हो गई है हमको खूब प्रसन्नता हुई कि साठ साल में साठ साल में आज तक कोई ऐसा शासक नहीं आया जिसने मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हो और अभी जो शासन आया है वो ऐसा विचार कर रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है फिर आप बताएं हमारी जो वेदना है उसका क्या समाधान आप बाहर मांस नहीं भेजेंगे तो भारत के जो मांसाहारी है उनके लिए मांस सस्ता हो जाएगा ये उनके लिए सुविधा हो जाएगी और वो प्रसन्न हो जाएंगे आप पर इसके अलावा आप बताओ क्या होगा बोले मांस बाहर नहीं जाएगा तो फिर वध नहीं होगा अच्छी बात है यहां इतने मांस बक्सी लोग हैं आपके उस मार्श निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने वाला जो स्थान है उसमें भी 80 प्रतिशत लोग इस तरह के होंगे तो ऐसे में हम ये कैसे कह देंगे कि बंद हो जाए और कटने के बाद बाहर नहीं जाने दोगे ये कोई समझदारी है हम हम तो कहते हैं गाय वहां से निकल रही है वहां से न निकले ऐसा समाधान करियर ऐसा समाधान है अगर भारत के किसान को भारत के किसान के लिए एक नीति बन जाए कि भारत की संपूर्ण कृषि नहीं तो 50 प्रतिशत कृषि आज हमें ये कहना पड़ा है नहीं तो हम तो संपूर्ण कृषि की बात करेंगे पर 50 प्रतिशत कृषि भूमि जैविक होगी किसान एक एकड़ पर निश्चित संख्या पर गौवंश रखेगा ऐसी व्यवस्था भी हो जाती है सरकार की नीति में और गो गोवंश आधारित कृषि करने वाले किसान को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए हम बता नहीं सकते योजना है, वो शासकों का काम है विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए और उसके उत्पादन को समर्थित मूल्य पर खरीदा जाए क्योंकि गाय के गोबर गोमूत्र से उत्पादित वस्तु गुणवत्ता की दृष्टि से फर्टिलाइजर और कीटनाशक से उत्पादित वस्तुओं से हजारों गुण श्रेष्ठ है इसलिए उनका मूल्य चाहे इतना दे सकते हैं और शासन चाहे तो देश और दुनिया में ऐसी जैविक बाजार मार्केट स्थापित कर सकती है जिसकी आवश्यकता पूरी दुनिया महसूस करती है। इस तरह काम करके भारत की भारतीय गायों को जो दूध नहीं देती है ये बार बार ये बात आ रही है कि अगर साधु संत कहते हैं उस तरह के गोवंश को रोका जाएगा तो उनके लिए चारा कहां से आएगा उनको रखेंगे कहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ऐसा अधिकारी लोग शासकों को समझाते हैं इस कारण ये वहीं जाए और बढ़िया दूध देने वाला रहे ठीक बात है गायों की नस्ल आपकी लापरवाही के कारण बिगड़ी है उसकी नसल सुधारनी है पर जो गोवंश हमारे सामने है दूध नहीं दे सकता बुड्ढा है या नर है वो कटे और हम केवल दूध वाली गायों को खिलाते पिलाते मोटी करते रहे 10 प्रतिशत गाय को ये हमारा काम नहीं ये तो व्यापारियों का काम है वो करें और करेंगे हम तो कहते एक भी गाय की हत्या न हो तत्काल गोवध बंद हो और हमें बहुत समय हमने लिया है हमको आप माइक मत दीजिए ये हमारी आपसे प्रार्थना है हम सुनने और दर्शन करेंगे और आप लोगों के हाथ में आप चाहेंगे तो जिनकी हमने चर्चा की कि राष्ट्रीय सेव सेवक संघ हमारे हिंदुत्व तो विचारधारा के एक बहुत बड़ा संगठन है और उनका प्रभाव शासन पर है उनको साथ लेके डाक्टर साहब के मित्र हैं उनके जन्मभूमि के पूर्वाश्रम के साथी भी हैं प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री से भी पहले वे स्वतंत्र रूप से बात करें और अन्य संत संघ के प्रमुख जो हैं उनसे बात करें वे भी उनको कहें डाक्टर साहब भी उनको कहें जल्दी से जल्दी गाय का काम हो उससे पहले राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश यहां आज हो सकता है संकल्पित कार्य पड़े अब हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो और अधिक समय होगा जो कुछ हमने अन्यथा कहा हो भावेश में उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और जो कुछ रह गया है वो सब कहने के लिए पूज्य व्यास जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं बहुत खुश रह गया वो सब आज आप अपनी कथा में कहें इन्हीं शब्दों और भावों के साथ में हम अपनी वाणी को इन आचार्यों के चरणों में अर्पित करते हैं जय गोमाता जय गोपाल बिहारी भगवान की करूंगा परम पुज्य ब्रिज बिहारी शरण जी महाराज के चरणों में आंगलवासा में आप संक्षिप्त में अपने भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करें उससे पूर्व पुज्य डॉक्टर साहब बिराजे हैं गायत्री परिवार के श्री ओम प्रकाश जी शर्मा सनौ मोहनलाल जी शर्मा छोटी सादरी वालों ने गोशाला बनाने के लिए दस बीघा गोचारण भूमि गायत्री परिवार को समर्पित करने का संकल्प दिया है बोलिए गो माता की इक्यावन हजार रुपए की सेवा हमारे प्रखर प्रखर गो सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रताप जी नरसिंह जी पुरोहित सिरोही वालों की ओर से गोग्रास में प्राप्त हुई है अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य ब्रज बिहारी शरण जी महाराज के चन्नों में माइक भैया मोली मंदार, मकरंद श्रीराधा ंदारकरंदकुणा विघ्न हर श्रीराधापाबरेण वह निनंदो जगद्भास अखिल तमहानंद वंदे जगदुरु अखंडमंडलाकारुरवे नम सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलिए शिश्र भी गौ माता की श्री राधा गोल विहार जी भगवान की श्री दत्तात्रेय भगवान की श्री अवध बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे श्याम श्याम आई वॉज गिवन टेन मिनट्स पर इंस्टेट आई वी टेक फाइव मिनट्स इसके लिए मैं घड़ी भी सामने रखता हूँ so offering my humble obeisances to swami sri satsarananand ji the founder of this godham pathmeda offering my obeisances again and again to simalukpita deeshwar ji maharaj to the founder of to the current leader of the establishment founded by swamishri khandanan saraswati ji sri sarvanand ji shravananand swami ji maharaj and to the founder of sri maharishi vedavyas pratisthan a uh, pujya swami sri govind dev giri ji maharaj offering also my obeisances is to him to swami sri prgyanandan ji to all the other sans that are established on this stage in front of us again and again i bow lowly before our sadguru dev ji maharaj through whose grace and whose guidance we have the opportunity to sit with all of you go bhakts in this wonderful go navratri mahotsav thanking again and again our god brothers and most importantly our leader in this little service that we've been trying to perform here uh pujeshri radhakrishna ji maharaj jodhpur wale and obviously We can never forget Sri Sagar Baba Ji and all of the other saints and sages who are assembled before us. To each and every one of the God devotees here, and to each and every one of our brothers and sisters watching both here in the pandal and through Sanskar TV, to each and every, and every one of you, Jai Om Mata, Jai Om Pal, Jai Jai Shri Radhe Shyam. There is much to say, but there is so little time because I'm, I personally, I'm dying to listen to. the shri garga samhita katha tatpujya shri maharaj ji will explain for us very shortly but as i has been tasked with explaining to you in english a little bit of what happened yesterday in the garga samhita katha i shall breach the subject very very quickly before i put one of my own feelings to each and every one of you shri garga samhita katha yesterday we talked maharaj explained very clearly about the different levels that exist beyond this physical universe he went into great detail about the different types of gowmata that exist in thakur ji's own realms and most important he explained the eternality of bhagwan sri radha krishna that they are not merely avatars in this particular yug but they are there for eternity and it is to that katha which we'll be returning to shortly the main thing i wanted to reach to you today was something that pujashri maharshi said yesterday that the founder of the entire international gayatri parivar vishva gayatri parivar's founder uh, and the leader at the moment uh, dr shri pandya ji he was explaining something very profound see if we look straight away at the chandogya upanishad the sixth chapter in part 7 and parts 8 uddalaka aruni is explaining to his son shwetakeetu that whatever we eat becomes three parts the most gross part is excreted from the body the middle part of any food that we eat becomes the physical bones and the physical flesh of our bodies but the most subtle part that goes to become our minds similarly whatever we drink it's divided into three parts that which is the most gross part that is excreted from the body that which is the middle part that becomes our blood but the most subtle part that goes to become our intellect and our life breath itself hum sabhi bharatiya we were so disgusted to see last year this year and what seems to be every month the sort of news that is coming in our newspapers ladies girls very young children are being assaulted by people who have no control over their senses why do we think that is is it because they're not educated is it because they have not had a good guide in their lives is it because they exist in a society where they have nowhere to look for role models all of that is true to an extent not so much here in bharat avars the main reason why these things exist the main reasons why men cannot control themselves is because their diet is no longer pure and if we go back into the beginning when we leave our mother's milk which is the purest type of milk we have after being born the next stage of development of a child is aided by the amino acids by the proteins that are contained in milk that comes from go mata go mata's milk makes our mind go mata's milk makes our heart go mata's milk makes our body but if we are not drinking milk from go mata go mata that is being served that is being looked after properly that is not being injected day and night with steroids and with minerals and vitamins that claim to increase the production of gaumata's go, uh, milk without causing any harm then we are mistaken because even harvard university in the journal of medicine has produced research to the effect that says that drinking milk from cows that have been injected with hormones that are being mistreated because us not only to become eunuchs but causes us memory loss and a whole host of other bodily diseases why is severity why is lies why is duplicities becoming such a major theme in modern society it is all because we are not eating pure we are not drinking pure and if we look to the foundations it is because we are not taking pure gaumata's milk we are not taking pure gaumata's dairy products we as sanatan dharma's followers have one little more problem puja karne ki parampara to hamare paas hai hi 51 kilo doodh chadhayenge shankar ji par but when we are ready to offer these 51 kilos of milk to shankar ji we're opening packets and emptying the packets into buckets and then putting that bucket on top of shankar ji do you think shankar ji would be happy with that sort of milk of course not ek chammach agar hum if we take the milk from one spoon of that milk that gomata is being served correctly shankar ji would be so happy anything that we want would come to pass do you think as urja vrat chal raha hai kartik mahas ki urja vrat radha damodar ka hum log nitya paath kar rahe hain damodar ashtak ka radha ashtak ka namaste shri ai radhika ai paraye namamishwaram satcit anand roopam we are doing that paath every day and in the evening we are giving deepdan but how sad it is to see in shri vrindavan dham shri haridwar shri varanasi in these holiest of holy places when we go outside of the temples and see the rubbish that is left over after people have done this gowda uh, go, uh, this deepdan what do we see we see packets of so called ghee packets of so called milk and we are offering that disgusting most putrid excuse for ghee In a deepak in front of the Lord, how sinful have we become to forget the message of Gau Mata, to forget seva of Gau Mata, to forget the importance of Gau Mata. एक बात कह करके मैं अपना समाप्त करता हूँ। यदि हम सोचें कि इस भारत भूमि, इस भारत देश, जगत का गुरु है, वो तो हम मानते ही हैं। But if we think that Vikas ke naam par. what is happening to this country if we think that we can achieve development to such an advanced stage that we'll be able to control the world yes i agree with having dreams that is completely fine but if we neglect go mata if we neglect go seva how do we think that development is going to be possible just like a body is just a pile of flesh and bones and putrefacting matter and the absence of its soul is sampurna bharat desh ka jo atma hai wo go mata hai if we think that we can develop bharat bhumi if we can develop bharat desh without go mata without go seva without having go mata our pure products in our mouths in our minds how are we going to be capable to develop this country beyond what it is today look only to the so called vikasit desh such as uk such as the united kingdom uh, the united states and canada although they are developed materially socially they suffer the most on this planet every single day exactly what happens in bharat bhumi happens 10 times worse in the uk in the usa and in the canada Don't think that development is the only mantra for this beautiful Bharat Bumi. The only way to protect Bharat Bumi is to protect Gomata. बोले गोमाता की जे। अब मैं पुज्य गोलोक वाले महाराज जी से निवेदन करूँगा। वो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें देना चाहते हैं। उससे पूर्व एक घोषणा हमारे संस्कार चैनल के दर्शक जो बिरता मोड़ नेपाल में बिराज रहे हैं श्री जगदीत जी मिंडा उन्होंने इक्यावन रुपए की सेवा इस कार्यक्रम को देखने के बाद की है श्री करता जी श्री जी चौधरी झाक बाड़मेर वालों ने इक्यावन रुपए की सेवा प्रदान की है 21,000 रुपए की सेवा महेंद्र सिंह जी सनोप भूर सिंह जी बसंत हाल सूरत वालों ने प्रदान की है राणू सिंह जी सवाई सिंह जी नरपत सिंह जी सनोप डूंगर सिंह जी राजपुरोहित गांव अराबा आपने एक लाख रुपए की सेवा प्रदान की है पूज्य महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हो इससे पूर्व हमारे कैलाजी भाई साहब एक बात रखेंगे मैं संस्कार चैनल जय गो माता जय गोपाल संस्कार चैनल के माध्यम से मैं उन समस्त अपने भारतीय भाई बहनों को एक संदेश देना चाहता हूं अभी पूज्य स्वामी परम श्रदेई स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज ने एक बात बता करके मेरे को बड़ा व्यथित किया है कि आपने जिस मत से जिस सरकार को चुना है उस वो अगर कलंक को बंद नहीं करती है तो उसका दोष आपके ऊपर भी आएगा इस बात को मैं सुनकर के बड़ा व्यथित हूँ और समस्त अपने भारत के भाई बहनों से समस्त भाई बहनों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप जिस सरकार को जिस मत के द्वारा आपने चुना है उसको एक संदेश अपने मोबाइल से फेसबुक के जरिए ट्विटर से आप उनको ये संदेश पहुंचा दे कि गोहत्या तुरंत बंद होनी चाहिए अगर गोहत्या रुपी बंद कलंक को खत्म नहीं किया गया तो हम इस सरकार को वापस बुलाने का भी दम रखते हैं और इस कार्य के लिए आप सभी लोगों को मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपने मोबाइल फेसबुक ट्विटर इसके जरिए सबको संदेश देवे जय गोमा जय गोपाल नमस्त भगवते कृष्णाया कुंठ मेध से राधाधर सुरा नमो नित्य विहारिणे श्री राधाम कृष्ण स्वरूप राधा स्वरूपिण कलात्मकुंजस्थ गुरु सदा सुदर्शन सूर्य प्रभा अज्ञान विष्णुर्माग प्रदर्शय नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मणताय चगदिताय कृष्णा गोविंद इभो समचार्यन् सम्मुख बैठी सुरभि माता जो महाराज स्त्री जब भाव विभोर होकर के गौ माता की व्यथा श्रवण कर रहे थे मैं दर्शन कर रहा था गौ माता कान भी हिला रही थी और सिर भी धीरे धीरे नीचे ऊपर कह रही थी वो सहमति दे रही थी कि मेरे बस गोबस, दत्त शरणानंद जी आप ठीक कह रहे हैं और वो बल दे रही है और इस प्रकार का कार्यक्रम गर्गाचार्य जी की कृति गर्ग संहिता सम्मुख गौ माता बैठ करके श्रवण कर रही है संभवतः हमारे भारतवर्ष में यह पहला ही ऐसी स्थिति होगी जब ऐसा कार्यक्रम हो रहा है गौ माता जो श्रवण कर रही है प्रभु के प्रेमियों मातृशक्तियों व्यासपीठ पर विराजमान मलुपीठ वाले महाराज जी यहाँ के महाराज श्री मेरे पास में बैठे हुए स्वनाम धन्य स्वामी अखण्डन जी महाराज की कृपा पात्र श्रवान जी महाराज प्रज्ञानंद जी और संत जगन्नाथ पुरी वाले महाराज जी और श्री मेरे अत्यंत प्रिय स्नेही आयु से बड़े हैं पर सदा प्रेम भाव आत्मीयता का स्नेह प्रदान करते हैं क्योंकि हम लोगों की दोनों की राशि एक ही है गोपाल से हमारा नाम शुरू होता है गोविंद से महाराज श्री का नाम शुरू होता है ऐसे महाराज जी को नमन नागा बाबा और हमें याद है कार्तिक मास में जिस गोपाष्टमी और अक्षय नवमी में हम लोग श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं जिसको जुगल परिक्रमा कहते हैं और उस परिक्रमा में जब भी हम लोग वृंदावन से चलते थे आते थे जन्मभूमि और जन्मभूमि के साथ साथ ही गायत्री तपोभूमि वहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के समझते हैं कि सतगुरु एवं लौकिक भाषा में कहा जाए तो वो धर्मपिता पिता ससुर हमने उनकी निकटता से दर्शन किए हैं ऐसे प्रतिभा संपन्न श्री राम शर्माचार्य जी के उत्तराधिकारी गद्दासी गदी आसीन श्री पंड्या जी कितनी सुंदर उद्घोषणाएं की मैं यही निवेदन करना चाह रहा था मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें गर्ग संहिता की कथा का ही विशेष अभिष्ट है इतना ही निवेदन करूंगा अभी जब हम लोग महाराज श्री हम लोग चारों बैठे थे कहा कि महाराज जी दस करोड़ महाराज श्री के अनुयायी हैं अभी भी कहा जब हम साउदन आइलैंड में डब्लिन में जाते हैं महाराज श्री के कई अनुयायी हैं गायत्री परिवार है वहां पर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा बाल भगवान की हमने प्रतिष्ठा की वहां पर गायत्री के उपासक अच्छे विद्वान शांति कुंज हरिद्वार से गए उन्होंने साथ में यज्ञ किया हवन किया गायत्री की उपासना की धियो न प्रचोदयात कहकर के बुद्धि की शुद्धि की कामना की ऐसे प्रतापी व्यक्ति यदि अपनी अनुयायियों को आज कहें और कह ही रहे हैं कि एक एक व्यक्ति या एक एक परिवार एक एक गौ माता गोद लेवे अपने अपने घरों में रखे तो ये सबसे पहला कार्य स्तुति होगा महाराज जी की तरफ से दूसरा जो कल मैंने एक बात कही थी कि जितने भी हमारी हैं, लिपस्टिक लगाना बंद करो लिपस्टिक में गौ माता का रक्त संचित है और कल मैंने एक बात और चर्चा की थी वृंदावन आश्रम हो दिल्ली हो हमारे साउथ के मंदिर हो जहां भी सनातन धर्म के मंदिर हैं सब पर बेल्ट और माया जो रखते हैं लक्ष्मी माता रखते हैं वो चमड़े का है? पर्स या वॉलेट मैं भगवान से और गौ माता को प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले इस मंच से हम अपने गोलोक परिवार के भक्तों को शिष्याओं को मातृशक्तियों को नारायणों को ये आज्ञा देंगे कि आज से चमड़े का जूता चमड़े का बेल्ट त्यागें जो नहीं त्यागेंगे उनके घर में हम अन्न जल प्रसाद कुछ नहीं लेंगे यदि ऐसा गोलोक परिवार करेगा आपके बच्चे भी सीखेंगे जितने यहां पर व्यक्ति बैठे हुए आज से चमड़ा त्यागें बहुत उसमें परिवर्तन आएगा और यदि आज गायत्री परिवार के प्रमुख पंडिया जी अपने अपने दस करोड़ व्यक्तियों को दस करोड़ के बाद में कल बारह करोड़ होंगे उनके बच्चे बाल बच्चे पोते पोतियां होंगे वो भी यदि चमड़ा पर्स वॉलेट त्यागेंगे तो बहुत बड़ा बल मिलेगा चमड़ा नहीं बिकेगा गौ माता की हत्या पर अस्वतः रोकने की स्थिति आएगी और आज मैं मलुकबीड वाले महाराज से भी कहूंगा और हमारे पूज्य इस संस्था के जो महाराज जी स्वयं संरक्षक हैं और स्वयं संस्थापक हैं आज से पथमेड़ा गौधाम और यहां पर भी जितने भी आप गौव्रति हैं गौ व्रति के साथ साथ चमड़े के जूते इस परिसर में त्याग दें आप पहनना बंद करें ये महाराज जी की प्रेरणा हुई है गौ माता की प्रेरणा हुई है इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं जिस दिन ये शुद्धि की हम व्रत की स्थिति लेंगे और आज से ही लीजिए कितने अच्छे अच्छे विद्वान कितने अच्छे अच्छे संत बाटा के चप्पल पहन रहे हैं बेल्ट बांध रहे हैं घड़ी में चमड़े का बेल्ट बांध रहे हैं यदि ऐसा हम संकल्प करेंगे हमारा यदि वो कार्य हो या ना हो हमारा आत्मबल तो शुद्ध है हमें तो शांति है कि हमने चमड़े का परित्याग किया कैसे कैसे इस गौ माता को या किसी भी पशु का चमड़ा हमें पहनने का अधिकार नहीं है ये कहां से आया किसने जो है ना इस तरह की स्थिति की जर्मनी में इंग्लैंड में कई भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं हम कपड़े के व्यापारी हो जब गए उनके दुकान में तो चमड़े की जैकेट मैंने कहा हम तुम्हारे पानी नहीं पियएंगे कहते महाराज ये तो बन क्या आता बन क्या आता है इसका प्रॉफिट तो तुम खाते हो ना कई रेस्टोरेंट वाले भक्त हैं उनको हम कहते तुम तुम्हारे रेस्टोरेंट का भोजन जो क्योंकि अंश तो वही है कहने का अभिप्राय है प्रभु को प्रेमियों पहले ये सब आचार शुद्धि होगी व्यवहार शुद्धि होगी फिर गायत्री की उपासना करेंगे नवरात्र का व्रत करेंगे करवा चौथ का व्रत करेंगे यदि हमारी ये होगी तो भगवत उपासना होगी, माँ भगवती भक्ति माता शक्ति माता दुर्गा माता जय माता दी तभी हमें शक्ति देगी और गौ माता सर्वोपरि शक्ति है गावो विश्व से गौ विश्व की माता हम कहते हैं परतु तो ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ी बड़ी बात है इस इस पर हम लोग अमल करें शब्दों के के साथ पंड्या जी ने बहुत बहुत आज हमारे हमारे सभा को और यहां हमारे भक्त को को और आकर गोभक्तों भाव की अभिवृद्धि की है हम उनका धन्यवाद करते हैं महाराज महाराष्ट्री का भी धन्यवाद करते हैं हमारे गोलोक परिवार के भक्तों का धन्यवाद करते हैं अशोक जी का धन्यवाद करते हैं इन्होंने संस्कार की सेवा करके सब भक्तों को दूर दूर बैठे हुए लोगों को ये दर्शन कराने का संस्कार की सेवा करके सबको संस्कारित करने का संस्कारित होने का सौभाग्य प्रदान किया इन्हीं शब्दों के साथ पंड्या जी के मैं अभिवादन करता हूं दो चार मिनट मैंने रोका उसके लिए आप लोगों के हम धन्यवादी है पर जाते जाते खड़े खड़े पंड्या जी से मैं कहूंगा क्योंकि हमारा मथुरा वृंदावन का विशेष इनसे संबंध है जाते जाते कुछ कह दें जो हमने कहा ये इसका आप समर्थन क्या करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ओर से अपने सभी जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से एक साल के अंदर सब चीज़ छुड़वाने की चमड़े की जितनी भी चीज़ें हैं वो छुड़वाने की एक साल का संकल्प लेता हूँ क्योंकि तो कई नई जनरेशन आ गई हैं उन सबसे छुड़वाने में टाइम लगेगा एक साल के अंदर सब कुछ छुड़वा देंगे दस करोड़ व्यक्तियों से छुड़वाने का मैं व्रत लेता हूँ मैं स्वयं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से यूज़ नहीं करता शांति कुंज आश्रम में भी कोई यूज़ नहीं करता एक बात दूसरी बात ये कि अभी आपने जो एक बात कही कि एक परिवार एक व्यक्ति को गोद ले ले, वो मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी कि एक परिवार एक व्यक्ति एक गाय को गोद ले ले इसको होना चाहिए और अगर ये होने लगेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आज मैंने व्यथा देखी वेदना देखी स्वामी जी महाराज की दत्नानंद जी महाराज की और उनकी वेदना ही निकल के आ रही थी उनकी बातों में और उस वेदना ने हम सबको मंच पर अपनी जगह बिठाए रखा और अंदर तक व्यथित कर दिया तो उस वेदना के आधार पर मैं कहता हूँ कि आपकी वेदना को न केवल भगवान सुन रहे हैं गायत्री माता सुन रही हैं सुरभि माता सुन रही हैं सभी देवी देवता सुन रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसे आ, मैं समझता हूँ आसुरी सत्ताओं के हृदय विदीर्ण होंगे सबके जो है सबका विनाश होगा जो अभी भी अगर गौ गौ माता के इसमें लगे हुए हैं और उसका संहार कर रहे हैं हम सब मिलजुल करके प्रयास करें कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे खूब खूब मंगल कामना बोलिए गौ माता की सभी अपने स्थान पे विराजे रहे सभी स्थान पे विराजे रहें में पूज्य व्याजी महाराज के श्री चरणों में वंदन करूंगा हम सब गो भक्तों को पूज्य श्री गर्ग संहिता कथा के माध्यम से कथा श्रवण का लाभ प्रदान कराए परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रीमते रामचंद्रा नम ओ भक्त भक्तजनमस निवासा श्रीरामचंद्रा बागीशा से वदने लक्ष्मी से यस्य चक्षसे यद तम नृशिंग मह भजे विश्वसरग विशरगादि विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षाख्यम परम धाम जगद्धाम प्रहलाद नारद पराशर पराशरकुंडरीकुक शौनकषा रुक्जुन वशिष्ठ विभीषण पुण्या मां परम भागवता नमा छाकतरुभ्य सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति गुरचतुर्ना बपुे इनके पदन किए नाश् बहुले समंगे यकुत खेमे च्षे वही भूयशी यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्स शतक्रोर्वज्रधर वज्रधरस्य यज्ञे भूयशया विषुपद स्थिताया विभासोच्चा पथे स्थिताया दवास् सवैर्सह नारद प्रकुवतेसहेती मंत्रेणते नावंदे तय वै विच्य पापकृतेन कर्मण लोका नवानों पुरंदर गवाम फलम फल चंद्रमसोद्युतुति मंत्रिदाजुष्ट पठे तो गोष्ठ मध्ये नतस्य न तर पापम न भयंशोक सहस्रने एते अनुशासन प्रवोक्ता महाभारत श्लोक है एक हिम मंत्रिजुष्ट पठे तो यहाँ पर सुगोस्थमध्ये न तर पाप न भय न शोक सहस्रने लोकम नमस्कृ नरम चम दी सरस्वती ततो तय नत्वा महामुनिम् गर्ग देवर्षि नारद तथा कथयामि कथयामि स्वच्छंद थयाुभासूपति वहन्ति सच्यामलन वपुषा घगण हरती उत्तुंगलोलहरी कृष्णा नदी जयती कृष्णगृहे जय गो माता जय भक्त पक्तवत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय भक्त भक्तवसल प्रभु दीन दया जय गो मा बसल प्रभु दीन दया जे गो माता जे गो पा बसल प्रभु दीन दया जे गो माता प्रभु अखिल गोवंश की श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की श्री पथमेडा गोधाम की श्री गोनवरात्रि नवरात्रि महामहोत्सव की भगवान वेदव्यास जी महाराज की महा मुनि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की देवर्षि श्री नारद जी महाराज की सब संतन की जय सब भक्तन की जे, जे, स्प्ण्योंगी जे, स्प्ण्योंगी जे, की जय सब विप्रन जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री वेदव्यास भगवान श्री जे, की जय श्री बाबा महाराज की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधे श्रीराधे हरिशरणम भक्तवांछाकु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी की श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी की भी आराध्या उपास्या इष्ट देवता पूज्या गोमाता की कृपा से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग इस परम पवित्र गो नवरात्रि के अवसर पर श्री गर्गसंगीता की कथा के माध्यम से एवं संत वचनामृत के माध्यम से सुलभ हो रहा है अत्यंत निकट विराजमान परम रसिक ब्रज उपासी ब्रजरज उपासी गो गोपाल उपासी ब्रजवासी श्रीजी के परिकर हमारे पूज्य बाबा सागघरिया बाबा एकदम निकट बैठ गए हैं इसलिए बैठ गए बिल्कुल निकट के इनकी बुद्धि इधर उधर न चली जाए केवल कथा ही कथा कहें क्योंकि समय बहुत अल्प बचा है एक बजने वाला ही है पूज्य श्री धाम वाले श्री महाराज जी को सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं एवं जिनकी कृपा करुणा से जिनकी कथा सुनकर और जिन जिनसे प्रेरणा लेकर दास ने एक महीने महाभारत की कथा कही ऐसे गुरुकल्प पूज्य श्री हमारे महाराज जी पूज्य श्री स्वामी गोविंद देवगिरिजी महाराज हमारे ज्येष्ठ सतीर्थ हमारे परम आदरणी पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज नागाजी महाराज स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज श्री ब्रज बिहारी शरण जी महाराज अरूपानंद जी महाराज श्री नारायण भगवान और हमारे अत्यंत स्नेह भाजन श्री राधा कृष्ण बाल व्यास जी महाराज आज बड़ी प्रसन्नता हुई श्री गायत्री परिवार के वर्तमान अध्यक्ष परमादरणीय श्री प्रणब पांड्या जी की हृदय स्पर्शी बाणी सुनकर चित्त में बहुत प्रसन्नता हुई और पुजशी पथमेड़ा महाराज जी के बोलने का भाव नहीं था लेकिन जी की हृदयस्पर्शी वाणी ने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया और हमारा भी मन था कि महाराज जी कुछ जरूर कहें तो दास ने भी व्यासपीठ से संकेत में निवेदन किया महाराज जी ने स्वीकार किया महाराज जी नहीं बोल रहे थे उनके हृदय की करुणा बोल रही थी महाराज जी नहीं बोल रहे थे महाराज जी का शरीर था गोमाता अपने अपना करुण क्रंदन प्रस्तुत कर रही थी महाराज जी की वाणी के ब्याज से गौ माता अपने हृदय की वेदना प्रस्तुत कर रही थी सिद्धांत ही है तस्मिन भेदा भावात तो निरंतर गो तत्व का चिंतन करते करते जो आकार प्रकार से भले ही ऋषि स्वरूप में हों वस्तुतः जो गो स्वरूप ही हो चुके हैं पूज्य श्री पथमेढ़ा महाराज जी आज महाराज जी कह रहे थे कि हमें बहुत कष्ट पूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि लोग समझते हैं कि हम अहंकारी हैं हमारी प्रार्थना है दुर्भाग्य से एक महान निष्काम निर्लोभ कीर्ति कंचन और कामनी के संग्रह परिग्रह से सर्वथा शून्य महात्मा के स्वरूप को समझने के लिए किसी के कहे सुने पर विश्वास न करें वे श्रद्धावनत होकर पूज्य महाराष्ट्र की सन्निधि प्राप्त करें और स्वयं अनुभव करके देखें कैसा विलक्षण संतत्व गो माता की कृपा से उनके भीतर प्रकट हुआ है बहुधा ऐसा भ्रम कई बार लोगों को हो जाता है कि महाराज जी संघ के विरोध में भी कुछ कह देते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई बार लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि अमुक दल या सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध में कुछ कह जाते हैं लेकिन हम महाराज जी के यद्यपि महाराज जी ने ये कहने के लिए हमें प्रेरित नहीं किया हम स्वयं ही भगवत प्रेरणा से बात कह रहे हैं और अपने विश्वास के आधार पर कह रहे हैं महाराज जी की कोटि का कोई भी संत किसी वर्ग विशेष किसी जाति विशेष किसी दल विशेष की परिधि में बंधा हुआ नहीं होता वह संपूर्ण विश्व की जनता का परम हित चाहता है वैश्विक स्तर पर सबका कल्याण चाहता है और उस कल्याण का स्वरूप एकमात्र यही है गोवंश जब तक दुख रहित नहीं होगा तब तक संपूर्ण मानव जाति सुखी नहीं हो सकती है इसलिए ये बात बिल्कुल भ्रम के रूप में यदि किसी के दिमाग में धोखे से आ गई हो तो त्याग दें महाराज जी संघ के विरुद्ध में कुछ बोल देते हैं नहीं संघ की विचारधारा का सभी संत अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हृदय से आदर करते हैं किंतु वेदना तब होती है जब जो आशा हमारी है जो आशा लता पल्लवित पुष्पित हो रही थी जब उस पर कुरा घात तो होता हुआ दिखाई पड़ता है तो स्वाभाविक है वेदना के स्वर संत के हृदय से प्रकट होते हैं पूज्य स्वामी श्री गोविंदेव गिरिजी महाराज स्वयं हृदय से संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं और कोई भी संत सभी संत ऐसा नहीं हमारे पूज्य गुरुदेव अनंतश्री संपन्न श्री भक्तमाली जी महाराज भारत की स्वतंत्रता के पूर्व से ही इस विचारधारा से जुड़े रहे श्री गोलवालकर जी कई बार महाराज जी गोवर्धन में विराजते थे तब आए उस जमाने में ब्रज प्रदेश के जनसंघ के अध्यक्ष भी महाराज जी रहे तिहाड़ जेल में भी शिखरपात्री जी महाराज के साथ रहे और वो कौन सा प्रवचन होता है गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम होता है शैक्षणिक प्रवचन कहते हैं क्या कहते हैं उसको शब्द बौद्धिक उस बौद्धिक में भी महाराज जी भाग लेते थे और आपको सुनकर गोलवाल कर गुरुजी कई बार सहज भाव से जब भी ब्रज में आते महाराज जी के पास जरूर जाते थे और एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे श्री महाराज जी के द्वारा हुआ वो कार्य था स्वतंत्रता के बाद गिरिराज के क्षेत्र में जो हिंदू जिनके पूर्वज बलात् धर्मांतरित कर दिए गए थे मुसलमान हो चुके थे महाराज जी ने उन सबको इकट्ठा किया और कहा तुम सब क्षत्रिय हो अब देश स्वतंत्र है स्वधर्म में वापसी वापस आ जाओ उन लोगों ने कहा हम सब आना चाहते हैं हमारी रोटी बेटी कौन लेगा संबंध हमारे कैसे होंगे ब्रज के जाटों ने गुजरों ने उदारता पूर्वक कहा कि हम बेटा बेटी देंगे और लेंगे और जो कई पीढ़ी पूर्व हो चुके थे उन सब को भद्र करा के सिखा रखा कर तुलसी पहनाकर गिर्राजी की रज का तिलक लगाकर पंचगव्य देकर मानसी गंगा स्नान करा के गिरिराज की परकम्मा करो तुम सब ब्रजवासी हो ठाकुर जी के सखा हो ये कार्य महाराज जी के द्वारा हुआ किंतु 66 के गोरखशा आंदोलन के बाद जो गोरखशा आंदोलन को कुचला गया और उसके बाद एक बड़ी विचारधारा सशक्त विचारधारा जिसने उसमें भूमिका भु, का निर्वहन किया था वो भी जब शांत और चुप हो गई तो महाराज जी इतने अधिक व्यथित हो गए कि उसके बाद किसी भी राजनैतिक कार्यक्रम में भी आजीवन गए ही नहीं और निश्चय कर लिया कि जब तक हम एक गौशाला कम से कम स्थापित नहीं कर लेंगे तब तक हम दूध नहीं पिएंगे और जब सूर्यश्याम गौशाला की स्थापना हुई पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की सन्निधि में चंद्र सरोवर पर जिस दिन गोशाला स्थापित हो गई जूनागढ़ वाले बल्लभ कुल के आचार्य चरण भी पधारे महाराज जी को आग्रह किया गया तब पहली बार महाराज जी ने छियासठ के बाद दूध पिया हमारी प्रार्थना है संत किसी वर्ग विशेष जाति विशेष पंथ विशेष संप्रदाय विशेष के दुराग्रह में नहीं होते महाराज जी न संघ के विरोधी हैं न भाजपा के विरोधी हैं न कांग्रेस के विरोधी हैं न किसी अन्य दल के विरोधी हैं गोवध का समर्थन करने वालों के विरोधी हैं। अभी हमारे ब्रजबिहारी शरण जी कह रहे थे हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं पर इनके हाव भाव से कुछ कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत माता का प्राण है गो माता एक सच्चे राष्ट्रभक्त गोभक्त वे यही अपेक्षा रखते हैं जैसा महाराज जी ने कहा कि हम लोग आशावादी हैं और यह विचार यहीं तक सीमित रहेंगे ऐसा संभव नहीं है जहां पहुंचने चाहिए वहां तक पहुंचेंगे जरूर और कोई भी शब्दवाणी से निर्गत होता है तो हम लोग शब्द ब्रह्म के उपासक हैं शब्द जो है ब्रह्म है और ब्रह्म जो है वो अविनाशी है इसलिए जो भी शब्द एक बार निर्गत हुआ है वो ब्रह्मांड में निरंतर विद्यमान रहता है और कब समय पाकर काल पाकर वह शब्द कितना बड़ा प्रभाव करेगा इसे कालातीत परमात्मा ही जान सकते हैं समझ सकते हैं इस बात को ठीक से समझने वाले लोग बहुत विचार कर वाणी का प्रयोग करते हैं कि कोई ऐसा दूषित शब्द न निकल जाए हमारी वाणी से जिस दूषित वाणी का वाणी के दुष्प्रयोग का दुष्परिणाम हमें अनंत जन्मों तक भोगना पड़े इसके लिए विवेकी पुरुष विचार पूर्वक बोलते महाराज जी महाभाष्यकार पतंजलि कह रहे थे असुरा के असुरा तो वहां महापंडित कैयट जी का भाव है असाधु शब्द प्रयोक्तारह एव असुरा के असुरा के असुरा ये, ये शब्द प्रयोगता रहा ते असुरा ते असुरा कुरत परा बभूब उन्होंने कोई गाली नहीं दी थी हे अरय हे अरय ऐसा अपने शत्रुओं को कहना था उनको प्रमादवस रकार को स्थान पर लकार का उच्चारण कर दिया हे लया हे लया कहने लग गए इसी से उनकी पराजय हो गई संतों के सदविचार अवश्य ही प्रभावी होते हैं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके हृदय में गो उपासना की भावना जागृत हो और मंगलमयी कथा का आरंभ करते हैं आज एक विशिष्ट कार्यक्रम है इसी के लिए हमारी पूज्य श्री महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान वाले श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना थी कि महाराज जी आपको फिर ढाई तीन बजे से फिर बैठना पड़ेगा तो इसलिए आप प्रसाद पाके प्रेम से विश्राम करें हम तो आपके हैं ही और पूरे परिसर में माइक लगे हैं वहां तक आवाज भी जाती है आप कल से बहुत लम्बी यात्रा करके श्रमित होकर के आए हैं ठाकुर जी ने धरती पर जाने का निश्चय कर लिया और इस निश्चय को सुनते ही मादनाख्य महाभाव का प्रकट स्वरूप जो श्री राधा रानी हैं वे अपने प्राण प्रियतम के अंक में लुढ़क गई ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और कहा कि हे प्रियतमा हे श्यामाजू आपको छोड़कर धरती पर जाने का हमारा उत्साह नहीं है आपके सहित जाऊंगा श्रीजी ने अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया श्री राधिको वाचो यृंदावनम नास्थी यो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति यत्र तत्र हे प्रियतम जहां श्री वृंदावन नहीं है जहां श्री यमुना जी नहीं है जहां श्री गिरिराज गोवर्धन नहीं है वहां मेरा मन जाने को नहीं करता वहां मेरा मन आह्लादित नहीं हो सकता ठाकुर जी ने कहा चिंता क्यों करती हो नित्य गोलोक ही भोलोक में अवतरित होगा और त्रिपाद विभूति जो भगवान का दिव्य धाम गोलोक धाम है वह गोलोक धाम का दिव्य भावमय रसमय स्वरूप चौरासी कोष की ब्रजभूमि के रूप में धरती पर प्रकट हुआ अवतरित हुआ नारजी वर्णन कर रहे हैं वेद नाग क्रोश भूमि स्वधाम हरि स्वयं गोवर्धन च यमुना प्रेषया वेद नाग क्रोश माने चौरासी कोस वेद चार नाग आठ अंका नाम वाम चौरासी कोस चौरासी कोस की भूमि प्रकट हुई साक्षात विरजा ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हुई श्री गिरिराज जी प्रकट हुए और श्रीमद वृंदावन प्रकट हो गया कल आप लोग विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं द्वारका लीला में कौन कौन पात्र किस किस का अवतार है स्वरूप है और श्री नंद बाबा का लक्षण क्या है उपनंद का लक्षण क्या है बोले नौ लाख गैया गर्ग जी कह रहे हैं महाराज जी गरगजी भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं जो न, नवलक्ष गवाम पति नंद प्रोक्ता नौ लाख गैया जिसके पास हों वो नंद है पाँच लाख गैया जिसके पास हों वो उपनंद है और दस लाख गैया जिसके पास हों वो वृषभानु है और जो एक करोड़ गाय जिसके पास है वो नंदराज है गवाम कोटिर से नंदराजस्व ही वो नंदराज है और पचास लाख जिसके पास है वो वृषभानुवंश है इतना गोवंश है इसलिए में पधारे गोपियों के अलग अलग यूथों की भी चर्चा की गई ये सब चर्चा भगवत कृपा से कल हो चुकी है संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोगों के देवता देवांगनाएं, ऋषि मुनि सिद्ध वेवी ब्रज में गोपी बन कर के आए हैं ये सब चर्चा भगवत कृपा से कल हो चुकी है केवल क्रम का स्मरण बना रहे इसलिए संक्षेप में हमने जो कल कथा विस्तार पूर्वक हो चुकी है उसका संक्षिप्त स्मरण किया दाऊ जी के स्वरूप को देख करके शेष भगवान का दर्शन करके नाग कन्याएं मोहित हुई थी उनको भी शेष भगवान ने वर दिया था तुम सब ब्रज में गोप कन्याओं बनोगी और हमारे यूथ की गोपियाँ बनोगी और तुम्हारे साथ हमारा रास होगा तो दाऊ दादा के साथ भी रास हुआ है श्रीमद भागवत में भी वर्णन है और गर्ग संहिता में भी स्पष्ट वर्णन है हाँ। वो गोरे दाऊ तो बाबा अलग है गोरेदाऊ जी जो वृंदावन में हैं, वो ऐचा दाऊ जी है ऐचा दाऊ जी यमुना जी की धार को खींच लिया वो ऐचा दाऊ जी है बाबा गोरेदाऊ जी का नाम ले रहे हैं गोरेदाव जी की बात सुना देते गोरे दाऊ जी साक्षात राधारानी हैं। साक्षात श्री, श्री जी है वृंदावन में अटल वन है और अटलवन क्षेत्र में अटल्ला चुंगी जिसको कहते हैं वो अटलवन का क्षेत्र है अटलवन क्षेत्र के ठाकुर हैं श्री अटल बिहारी और वहां श्री राधा रानी हैं गोरे दाऊजी वो तो दाऊजी नहीं है मूल में राधा रानी एक बार सखियों ने श्री जी से आग्रह किया कि हे श्यामाजू हे स्वामिजू श्याम सुंदर अनेक छद्म धारण करके आपको रसमई लीलाओं का सुख प्रदान करते हैं कभी आप भी कोई छदम अपने प्रीतम के साथ करो, छद्म लीला करो। श्री जी का विशेषण है निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने कहा निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी सहचरियों की किसी इच्छा को तालती नहीं है स्वभाव में नहीं है श्री जी के कहा पता लगा के रखो जिस दिन ठाकुर जी के साथ दाऊ जी गोचारण के लिए नहीं जाएंगे उस दिन मैं बन के आऊंगी एक दिन श्री दाऊ दादा गोचारण के लिए नहीं पधारे श्री जी को अवसर मिल गया अष्ट सखियों ने तो सखाओं का वेश बना लिया और श्रीजी ने दाऊजी का स्वरूप धारण कर लिया ठाकुर जी उदास थे दादा आज नहीं आए गोचारण के लिए जैसे ही देखा तो बहुत प्रसन्न हुए बोले आप तो आज आए नहीं या फिर पीछे से कैसे चले आए? तो बोले कन्हैया तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगे हो या में पीछे ते चलवायो? पर ठाकुर जी को अभ्यास है जब दादा आवे तो दादा के गलभियाँ देते हैं वो श्री जी हों तो श्री जी तो के गलभियाँ पर आज गलवाही देने के लिए जब निकट पहुँचते हैं तो दाऊजी जो हैं वो गोरे दाऊजी वो किनारे हो जाते हैं अंत में भेद खुल गया ये तो श्रीजी हैं दाऊजी नहीं हैं स्पर्श करते ही पता चल गया ये श्री जी हैं ठाकुर जी ने कहा कि जय जय आप हमारे अग्रज के रूप में बड़ी शोभायमान हो रही हैं इसलिए आप यहां गोरे दाऊ के रूप में दर्शन दें बोले आप यहां अटल होकर के रहें तो मैं गोरे दाऊ के रूप में रहूंगी ठाकुर जी ने इस वन में हम अटल हो जाते हैं वो अटल बन हो गया अटल बन के ठाकुर अटल बिहारी जी और राधा रानी गोरे धाव जी ये हमारे ब्रज की लीला वृंदावन के ठाकुर गोरे धाऊी श्री गोरेदाऊ जी महाराज की इधर नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ इसका भी विस्तृत वर्णन किया है गर्ग मुनि ने और एक आख्यान प्रस्तुत किया है कि देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के हाथ से काल दैत्य मारा गया था किंतु श्री शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उसे जीवित कर दिया मरे हुए असुर को जीवित कर दिया और उस काल ने मंदराचल की सनिधि में दूर्वाकार स्मान करके दिव्य सौ वर्षों तक तप किया दिव्य सौ वर्ष माने मनुष्यों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन तो इस हिसाब से आप लोग गणना कर लीजिए मानवीय सौ वर्ष कितने हुए देवताओं के सौ वर्षों तक उसने दुर्वा का रश्मि करके तप किया अस्थि मात्र शरीर रह गया ब्रह्मा जी आए आश्चर्य हुआ इस तप को देख करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का सिंचन किया और वह सृष्ट पुष्ट होकर के ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुआ चरणों में प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो उसने कहा महाराज वरदान यही है ब्रह्मांडे ये स्थिता देवा विष्णु मूला महाबला तेसाम हस्तर्ण में मृत्यु पूर्णा नाम अपी विष्णु के जितने अवतार हैं उनमें से किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो विष्णु से भी मेरी मृत्यु न हो किसी देवता से मेरी मृत्यु न हो इसलिए सबके मूल जो श्री नित्य गोलोक बिहारी है उनको आना पड़ा ऐसा वर्णन श्री गर्गाचारी जी महाराज कर रहे हैं। उसने वर मांग लिया था इसलिए जब संपूर्ण विष्णु भगवान के पास आपने सुना होगा जब समस्त देवता भगवान विष्णु के पास गए हैं बोले इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं ब्रह्मा जी सुने पहली वरदान मांग लिया काल ने इसलिए अब तो श्री गोलोक बिहारी की शरण ही चलना पड़ेगा वहां पहुंच के प्रार्थना की है आज ब्रह्मा जी ने से दुर्लभ वरदान दे दिया और कहा यह वर इस शरीर से सफल नहीं होगा तू देहांतर को प्राप्त करेगा तब ये वरदान सफल होगा सार्थक होगा यही काल नेमी कंस के रूप से उत्पन्न हुआ उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ सभी बातें मंच पर नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है उग्रसेन की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी किंतु पातिव्रत धर्म के पालन में किंचित जो भूल हुई चूक हुई उसका ये भयंकर दुष्परिणाम हुआ कि काल नेमी गर्भ से उत्पन्न हुआ नहीं तो महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता कंस जैसा दुष्ट उत्पन्न नहीं होना चाहिए था उग्रसेन की पत्नी अपने मायके में थी अपनी मां के यहाँ थी स्नान के पश्चात सुंदर श्रृंगार करके सखियों के साथ वे बगीचे में घूमने लगी उसी समय हेति नामक असुर ने देख लिया वह मोहित हो गया और उग्रसेन का रूप धारण करके उसने गर्भाधान किया जब उस सती को ज्ञात हुआ कि यह मेरा पति नहीं है कहा मैं शाप दे दूंगी उस दैत्य ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर हंसते हुए कहा कि तुम पतिव्रता भले ही अपने को मानती हो पर तुम में वह सतीत्व नहीं है जो मुझे श्राप दे सको हम अश्रलोक छिद्र देखते हैं और छिद्र देखकर ही किसी का धर्म नष्ट करते हैं तुम्हारा छिद्र यह था पतिव्रता नारी को ऋतु स्नान के पश्चात पति का मुख दर्शन ही करना चाहिए न हो तो घर में ही स्नान करके घर में ही निवास करना चाहिए श्रृंगार करके पति के अभाव में ऐसे कहीं बाग बगीचों में घूमना नहीं चाहिए तुमने धर्म का उल्लंघन किया इसलिए मुझे अवसर मिला और यह जो गर्भ है तेरा बालक है महापराक्रमी होगा इस गर्भ को नष्ट नहीं करना कह कि वो चला गया ये अपने पति ग्रह आ गई यद्यपि उग्रसेन जानते थे लेकिन इसके बाद भी उन्होंने त्याग नहीं किया क्योंकि इसके पूर्व उनके कोई पुत्र ही नहीं था कंस के बाद फिर और कई भाइयों का जन्म हुआ लेकिन उसके पूर्व कोई संतान नहीं थी अब यही समझ लीजिए तुलसी जस तैसी बने सहाय आप ना पैता ही तहा ले जाए भवितव्यता ही ऐसी थी ऐसा हो गया महाराज ऐसा कंस के पराक्रम का वर्णन और किसी ग्रंथ में नहीं है जैसा गर्ग संहिता में अब हम तो कृष्ण कथा कहने बैठे हैं कंस की चर्चा हमें ज्यादा नहीं करनी है बहुत संक्षेप में हम कहेंगे इसके कई पराक्रमों का गर्गाचार्य जी ने स्मरण किया है जरासंध जो अपने समय का प्रबल पराक्रमी था कितना बलवान था कितना पराक्रमी था यह समझने ये तो महाभारत ग्रंथ को देखकर समझा जा सकता है जरासंध के पराक्रम को सामान्य नहीं था असामान्य वीर था जरासंध और जरासंध दिग्विजय यात्रा करते हुए घूम रहा था और उसी समय भोजराज कंस युवराज कंस अपने शरीर में तेल की मालिश करके थोड़ा अखाड़े में हाथ पैर अपने गर्म करके घूम रहे थे टहल रहे थे यमुना जी के पुलिन में तब तक जरासंध की सेना दिखाई पड़ी जरासंध के पास तप के द्वारा प्राप्त ऐरावत हा, हाथी के वंश में उत्पन्न कुबलिया कुबलियापीठ नामक हाथी था अजय हाथी था गजेंद्र था कंस ने सोचा कि आज थोड़ी भुजाओं की खुजली दूर नहीं हुई इसी से दो दो हाथ करके थोड़ा शरीर में उष्णता लावे हाथी से ही कुश्ती लड़ने लग गया महाराज लड़ते लड़ते हाथी को हंसते हंसते उठा लिया और उठा करके पुनर्गृहित हस्ताभ्याम भ्रामित भ्रामित्य उग्र जहा जरा संधस्य सेनायाम चक्षेप शत सौ योजन माने बारह सौ किलोमीटर दूर जाकर हाथी को फेंक दिया उठाकर गेंद की तरफ फेंक दिया को हाथी को पर वो वरदानी हाथी था इसलिए सौ योजन दूर फेंकने पर भी मरा नहीं जरासंद ने कहा भाई ऐसा वीर मैंने अब तक भूमंडल में दूसरा नहीं देखा ये मारने के योग्य नहीं है ये लड़ने के योग्य नहीं है ये तो हमारा जामाता बनने के योग्य है अस्ति प्राप्ति नाम की कन्याएं विवाह दी और विजय प्रतीक के रूप में दहेज में कवलयापीड हाथी भी दे दिया जिस हाथी का भगवान ने कंस बद लीला में बध किया इतना महाराज जी बड़ा पराक्रमी ये जरा ये कंस तद्भुत बलम दृष्ट्वा प्रसन्नो मगधेश्वरा अस्ति प्राप्ति ददौ कन्या तस्मय कंसाय संसिते अस्ति कन्या दे दी है और बड़ा लंबा चौड़ा दहेज दिया है इसका भी बड़ा विलक्षण वर्णन है कंस दिग्विजय यात्रा करते हुए माहमती पुरी में गया जिसको महेश्वर कहते हैं वर्तमान समय में कार्तवीर अर्जुन की जो राजधानी रही है महेश्वर गया और वहाँ चाणुर मुष्टुक सल तो शल पहलवान निवास करते थे धरती पर उनकी कोटि का कोई पहलवान नहीं था वो ये माहिष्मती नगरी के महाराज के ही ये चारों पुत्र थे बड़े बलवान थे कंस ने कहा ताल ठोका युद्ध के लिए तो इन चारों मल्लों ने कहा कि देखो व्यर्थ में युद्ध होगा तमाम प्रजा मारी जाएगी सैनिक मारे जाएंगे आपको विजय ही तो चाहिए हमसे लड़ लो यदि हम विजयी हो गए तो जीवन भर तुम्हें हमारा दास बनकर रहना पड़ेगा और यदि कहीं हम पराजित हो गए आप विजयी भय तो हम चारों आपके दास बनकर के रहेंगे कंस ने कहा शर्त स्वीकार है और महाराज इन सल तो सल चाणूर को थोड़े ही देर में महाराज जी लिखा है एक मुहूर्त के युद्ध में एक मुहूर्त माने 48 मिनट 48 मिनट के युद्ध में चारों पहलवानों को चारों खाने चित्त कर दिया और अपना दास बना लिया इतना पराक्रमी महाराज ये कंस था दिग्विजय यात्रा करते हुए प्रवर्षण पर्वत के निकट ये पहुंचा तो राम जी की सेना में सेनापति रहा जो दिविद था युद्धपति रहा जो दिविध था दिविध नाम का बानर यह द्विविध नाम का बानर युद्ध करने के लिए आया बीस दिन तक कंस ने बिना खाए पिए लगातार द्विविध से युद्ध किया और इसके बाद द्विविध ने भयंकर पर्वत उखाड़कर कंस के मस्तक पर पटक दिया लेकिन कंस ने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए अपनी छाती के कवच को खोलकर ऐसे छाती कर दी पहाड़ के आगे और जैसे कोई रेत का ढेला देल... प्रहार किया जाए हाथी पर और वो फूटकर बिखर जाए ऐसी पर्वत फूटकर बिखर गया कंस कंस का का रोया तक नहीं झड़ा छाती का। इतना प्रचंड पराक्रमी और इसके बाद एक जमाया कंस ने दिविद में दिविद हो गया और दिविद ने कहा मैं तुम्हारा दास हूं कभी रह चुका राम जी का दास अब कंस का दास बन गया बोलो वृंदावन बिहारी आप लोग कहेंगे बड़ी खराब बात आप बोल रहे हैं मंच से देखिए कुसंगति पाए नसाई कुंग ने श्रीमद वाल्मीकि रामायण के अनुसार द्विविध ने समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति में समुद्र मंथन के कार्य में देवताओं का सहयोग किया था बलपूर्वक उसने देवताओं के पक्ष से समुद्र मंथन में शक्ति लगाई थी बासुकी नाम की रस्सी को खींचा था और जब अमृत आ गया तो उसने अमृत को छीन कर पिया था दैत्यों के हाथ से इसलिए उसकी बहुत बड़ी आयु थी उसमें बहुत बड़ा बल था श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय जय जय श्री राधे उसमें बहुत बड़ा बल था इसलिए लंबी आयु पाकर के द्वापरांत में उत्पन्न होने वाले जो जरासंध आदि असुर प्रकृति के लोग थे उनसे इसकी मैत्री हो गई और मैत्री होने से वह असुरत्व उसके भीतर आ गया इस चरित्र से बड़ी भारी प्रेरणा लेनी चाहिए कि साक्षात भगवत पार्षद जो हो, हो चुका हो भगवत प्राप्ति जिसको हो चुकी हो भगवान का सेवक जो बन चुका हो ऐसे व्यक्ति को भी दुष्ट के संपर्क से बचना चाहिए विमुख के संपर्क से बचना चाहिए कुसंग का स्पष्ट प्रभाव होता है इसलिए कुसंग का त्याग करना चाहिए कुसंग के कारण ही द्विविध की बुद्धि बिगड़ी द्विविध भी कंस का सेवक हो गया ऋषिमुख बन में जाकर के इसने ऋषिमुख पर्वत के निकट केशी नामक दैत्य से युद्ध किया जो घोड़े के रूप में था और एक घूसे में उसको भी परास्त करके उसे भी अपना सेवक बना लिया जिस केसी का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया महेंद्रगिरी पर्वत कहा है शुद्धानंद जी उड़ीसा में है ना महेंद्रगिरी महेंद्राचल उड़ीसा में है कोई आसाम में कहते कोई उड़ीसा में कहते हाँ सब लोग उड़ीसा में बोले आसाम वाले उड़ीसा में कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा क्योंकि महेंद्रगिर पर्वत आज भी वहां है और परशुराम जी के प्रमाण आज भी वहां उपलब्ध होते हैं यहाँ जो हम लोग जाते हैं परशुराम कुंड वो वस्तुतः महेंद्रगिर पर्वत नहीं है, है परशुराम जी का ही तीर्थ पितृ तीर्थ है लेकिन वो महेंद्रगिरी नहीं है महेंद्रगिरी वस्तुतः उत्कल प्रदेश में ही, ही है उड़ीसा में ही है तो उत्कल प्रदेश में दिग्विजय करते हुए महेंद्रगिर पर्वत के निकट पहुंचा और इसने महेंद्र को सौ बार अपनी भुजाओं पर तोला उठा करके उखाड़ करके परशुराम जी तप कर रहे थे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ कि बड़ा दुष्ट है ये पुनस्तम रामम क्रोध संरक्त लोचनम भगवान परशुराम लाल लाल नेत्रों से इसको देखने लगे अब तो ये समझ गया प्रलयार कप प्रभम दृष्ट्वा ननाम शीरसा मुनिम प्रलय प्रलय कालीन अग्नि के समान दुर्धर्ष महर्षि को देख करके बुद्धिमान कंस ने उनके चरणों में पढ़कर उनकी शरणागति की प्रार्थना करी महर्षि मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा करो और प्रदक्षिणा किया उनके चरणों में पड़ गया महात्मा ब्राह्मण संत ये चरणों के बड़े कच्चे होते हैं जैसे चरणों में पड़ गया शरण में हूँ प्रार्थना की श्री परशुराम जी महाराज ने इसको क्षमा कर दिया और इसको कहा तथा भार्गवोपी कंसम प्रो गो यथा कि तू बड़ी बल्कि डिंग डींग रहा है अपने बल का प्रदर्शन कर रहा है निश्चित ही तू मक्खी मच्छर के समान मेरे सामने है अत्यंत तो तुच्छ है बंदर भी नहीं है मरकटी डिंब है बंदरिया के बच्चे के समान है तेरे मस्तक पर मौत घूम रही है और देख ये मेरा धनुष है एक लाख जिसका भार है एक लाख भार का मतलब लाख मन तीस लाख मन जिसका भार है इस विशाल धनुष को उठा और इस पर प्रत्य चढ़ा फिर मेरे साथ युद्ध कर कंस ने उस धनुष को ले लिया और झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी महाराज जी यहां तो ऐसा लिखा है कि सात ताल वृक्ष के समान जिसका विस्तृत आकार ऐसे उस विशाल धनुष को आकृष्ट कर्ण पर्यंतम शतवारं ततान न कांतक उसकी प्रत्यंचा को सौवार खींचा कंस ने भयंकर टंकार किया लगा ब्रह्मांड का भेदन हो गया हो पर उस राम जी ने कहा इस छत्री का तो विनाश करना ही पड़ेगा अब तक जितने क्षत्रिय उनमें सबसे बलशाली ये है अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता कंस परिचित था इनके पराक्रम से बोला महाराज हे देव क्षत्रियो नाश्मी दैत्यो हम ते च मैं क्षत्रिय नहीं हूं मैं तो दैत्य हूँ आपकी शत्रुता क्षत्रियों से है हम तो दैत्य हैं क्षत्रियों से अलग हैं इसलिए आपका किंकर ही हूं सेवक ही हूं आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो मैं आपका दास हूं परशुराम जी ने कहा चलो ठीक है अब मैं तुझे प्राणदान देता हूं किंतु इस धनुष को अब तू ही ले जा अपनी मथुरा नगरी में स्थापित करना जिसके द्वारा यह धनुष टूट जाए समझ लेना कि वही तेरे तुझे मारने वाला है इसलिए महाराजी गर्ग संहिता में लिखा है कि एक अक्षणी सेना धनुष की रक्षा करती थी और भगवान दस ग्यारह साल के ठाकुर जी ने खेल खेल में जैसे कोई हस्ती सावक खेल खेल में कमल नाल को तोड़ देता है ऐसी ठाकुर जी ने इस परशुराम जी के दिव्य धनुष को तोड़ा है इसके बाद यह विचरण करता हुआ समुद्र के तट पर गया वहाँ अजगर के रूप में भयंकर सर्पाकार अघासुर को देखा महाराज अघासुर ने इसको निगल लिया पर ये इतना बलवान उसके भीतर जाके भी बाहर आ गया उसको मथित कर दिया और उसको ऐंठ करके अपने गले में माला बना करके धारण कर लिया अघासुर बोला महाराज मैं भी तुम्हारी शरण में हूँ तो चलो जब हम याद करें तो मथुरा आ जाना सब को एक दुष्ट व्यक्ति कहीं बैठ जाए आकर करके तो सब दुनिया के दुष्टों को इकट्ठा कर लेगा एक साधु कहीं बैठ जाए वो सब धरती के साधुओं को एक जगह इकट्ठा कर, कर लेगा प्रमाण है पथमेड़ा गोदाम वाले महाराज जी यहाँ आकर बैठ गए न जहाँ सीधी सीधी ट्रेन का रास्ता है, है? यहाँ आने वह आकर तो सब प्रसन्न होते हैं लेकिन यात्रा थोड़ी अटपटी है उससे बहुत से लोग घबरा जाते हैं घूम फिर के आने वाली लेकिन एक संत ने भारतवर्ष के सभी संतों को यहां एक मंच पर एकत्रित कर दिया ऐसे ही है इसलिए सज्जन को ही बसाना चाहिए दुर्जन को नहीं बसाना चाहिए यह बंगाल देश में गया बंग में गया वहां असुर अरिष्टासुर निवास करता था वृषभ के रूप में इस अरिष्टासुर से भी भयंकर युद्ध किया और इसको भी इसने अपना दास बना लिया जीत करके दास बना लिया इसके बाद ये प्राग ज्योतिषपुर गया वहाँ भहुमासुर को इसने युद्ध करके अपने दास बना लिया उसको भी अपने अधीन कर लिया प्रलंबासुर को भी इसने दास बना लिया मल्ल युद्ध में जीत करके इसको भी दास बना लिया प्राग ज्योतिषपुर के प्रलंबा उस समय धेनुक नाम का दैत्य गधे के रूप में आया और इस धेनुक नाम धेनुकासुर को कंस ने उसके पिछले पैर पकड़ करके सौ योजन दूर फेंक दिया ये धेनुकासुर भी इसका सेवक बन गया इसी प्रकार से तृणावर्त को जो एक लाख योजन ऊपर कंस को लड़ने के लिए ले गया अब कंस ने वहीं से उसको धड़ाम से पटका उसको भी अपने अधीन कर लिया इसी तरह से बकासुर को अधीन कर लिया ये पूतना का बड़ा भाई एक घूसे में इसको भी उसने अपने अधीन कर लिया कंस ने बकाशुर को अपना सेवक बना लिया उस समय पूतना जिस पूतना में गर्गसंहिता के अनुसार हजारों हाथियों का बल था वो पूतना लड़ने आ गई बोले मेरे भाई को तुमने परास्त किया है पर मुझे तो नहीं जीता है मैं युद्ध करूंगा तत्स्वसारम पूतनाख्यम योद्धु काम अवस्थिताम तामा कंस अप्रहसन्न वाक्यम में शुण पूंस ने कहा पूतना मेरी बात सुन लो क्या कहना चाहते हो कंस ने कहा स्त्रियामहम युद्धम न करो मैं कदाचन मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करता तुम्हारा स्त्री का आकार है मैं युद्ध नहीं कर सकता जब तेरा भाई बकासुर मेरा भाई बन गया बकासुर में भ्राता चमे भगिनी भव वो भाई बन गया तू तो अपने आप मेरी बहन हो गई बहन से लड़ाई थोड़ी लड़ी जाती है कंस ने पूतना को बहन बना लिया इस प्रकार से संपूर्ण भूमंडल के बड़े बड़े असुरों को जीत करके इसने अपने अधीन कर लिया व्योमाश्र को अधीन कर लिया शंबरासुर को अधीन कर लिया और महाराज जी बाणासुर के पास भी लड़ने चला गया बाणासुर ने भी इससे युद्ध किया उस समय भगवान शंकर ने प्रकट होकर बाणासुर से कहा कि इसकी मृत्यु का विधान तुम्हारे हाथ से नहीं ये दिव्य तुम तो इसे मार सकते हो लेकिन तुम्हारे हाथ से विधान नहीं है तुम इसको अपना मित्र बना लो बाणासुर ने भी कंस को अपना मित्र बना लिया धरती के जितने जितने दुष्ट थे सब कंस से जुड़ गए शंकर जी ने संधि करा दी वत्सासुर की भी यही दशा कंस ने कि उसको भी अपने अपना सेवक बना लिया और काल यवन को भी कंस ने अपना सेवक बना लिया इसलिए तो कंस वध के पश्चात जितने असुर थे सब एक एक करके भगवान से लड़ने के लिए आए सबका संहार भगवान ने किया इसके बाद कंस की भयंकर दिग्विजय यात्रा का वर्णन है इस दिग्विजय यात्रा में कंस ने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया और स्वर्ग में भयंकर युद्ध कंस का देवताओं के साथ हुआ तत् मुष्टि प्रहारेण दूरे शक्र पपात बड़े युद्ध के वर्णन के पश्चात लिखा है कि कंस के एक घूंसे को खा कर छटपटाते हुए देवराज इंद्र दूर ऐरावत हाथी से नीचे गिर गए ये देवराज इंद्र की दशा हो गई जानुभ्याम धरणीम स्पृष्ट गजोपी बिह्वलोभव एक घूंसे में ऐरावत हाथी को भी पसीना पसीना कर दिया महाराज उस समय देवराज की है दशा देख कर जितने लोकपाल दिख थे इंद्र के सहित सब भाग खड़े हुए कंस की विजय हो गई हम लोग स्मरण करें श्रीमद भागवत में जहाँ योग माया ने अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर कंस को चेतावनी दी है और कंस ने जहाँ आपातकालीन बैठक बुलाई है उस समय उसके संगी साथी कह रहे हैं अरे महाराज क्या आप डरते हो ये देवता तो आपके डर के मारे कोई कांच खोलकर कर भागते लांग खोल भागते हैं मुक्त कच्छ होकर भागते हैं कोई शिखा खोलकर भागते हैं तब जाकर आप इनको जैसे तैसे प्राण दान देते हो ये बात वहाँ लिखी हुई है भागवत जी में ठीक यही बात यहाँ है तथा सुरास्ते न विदुर मुक्त मुक्त मुक्त शिखा शिखर हो गए महाराज युधि मुक्त कच्छा ऐसे महाराज देवता हो गए तब उनको कंस ने छोड़ दिया और अब कंस इतने पराक्रम से युक्त हो करके मथुरा में रह करके अपनी राजधानी में शासन करने लग गया श्री विदेहराज महाराजा बहुलाश जनक को यह कथा देवर्षि श्री श्री नारद जी सुना रहे हैं श्री बहुलाश राजा जनक जी ने कहा कि भगवान आपने कृष्णावतार की भूमिका तो बना दी कंस का जन्म और उसकी दिग्विजय भी सुना दी लेकिन आपने श्री राधा रानी के प्राकृत्य की चर्चा नहीं की तो भगवान कंस की तो आपने सुना दी पर हम तो राधा रानी के प्राकृत्य की कथा सुनना चाहते हैं श्रीजी कैसे पधारी आप कृपा करके वर्णन करके सुना में श्री राधया पूर्णतम तुष साक्ष गत्वा ग्रजे किम चरित चकार तद ब्रूहि मे देवि माम ऋषिश हे दुखात्पाही त्रिताप के दुख से आप हमारी रक्षा करें त्रिताप का दुख कैसे दूर होगा भागवत जी में श्लोक है इति नामंदन भव वेदना नंदाद्रजवासी कृष्ण बलराम की लीलाओं का गायन करते करते ऐसे में डूबे रहते हैं संसार में क्या हो रहा उनको खबर ही नहीं पड़ती पता ही नहीं चलता आज बहुला सुराजा जनक कह रहे हैं महाराज आप तो केवल युगल सरकार की लीला की चर्चा सुनाओ ये त्रिताप को नष्ट करने वाली है कल भी हमने चर्चा की थी सनातन धर्म के वैशिष्ट की एक तो ये महात्म्य प्रधान है और कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ धर्म है इसलिए महाराज जी सुंदरकांड की एक पंक्ति है श्रीमद वाल्मीकि के हनुमान जी को मैनक पर्वतराज राज मैनक कह रहे हैं मैनक वो कह रहे हैं कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन सनातन धर्म क्या है जिसने हमारे साथ किसी भी प्रकार का हित किया हो उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होकर उसकी सेवा करना यही सनातन धर्म है और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं गोमाता का उपकार भगवान के ऊपर भी है ऋषियों के ऊपर भी है देवताओं के ऊपर भी है पितरों के ऊपर भी है गाय के बिना ना पितरों का कव्य ना देवताओं का हव्य ना ऋषियों का धर्म और ना ही ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा बिना गाय के संभव नहीं है गाय का उपकार सबके ऊपर है इसलिए गोमाता की समर्पित भाव से सेवा करना सम्यक और संपूर्ण सनातन धर्म का अनुष्ठान करना है इसलिए तो ठाकुर जी अत्यंत कृतज्ञ होकर गाय का गाय की सेवा करते हैं गो माता की चरण रज को श्रीअंग में धारण करते हैं गायन के संग धावे गायन में सचू पावे गायन की खुर रेणु अंग लपटावे गायन की खुरु अंग लपटा गायों की खुर अपने श्री अंग में भगवान लगाते हैं वक्ता का उपकार श्रोताओं के ऊपर है ये निश्चित है अनेक वाक्य भविग्रणित भूरीदाजना इस प्रकार के अनेक वाक्य इतिहास पुराण में उपलब्ध होते हैं लेकिन वक्ता का उपकार श्रोताओं के ऊपर है ये बात सत्य है पर श्रोताओं का भी कम उपकार वक्ता के ऊपर नहीं है इसलिए हमारे सनातन धर्म का ये एक वैशिष्ट यह भी है कि जितने वक्ता हैं वे सब अपने श्रोताओं के प्रति कृतज्ञ हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं महाभारत में तो भगवान ने प्रचक की बड़ी प्रशंसा की पूछने वाले की बड़ी प्रशंसा की वक्ता की प्रशंसा की है प्रचक की और कहा है कि इस सृष्टि में भीष्म के जैसा महापुरुष अब तक नहीं हुआ आगे भी धर्म के इतने सूक्ष्म रहस्यों को जानने वाला दूसरा कोई उत्पन्न होगा ये नहीं कहा जा सकता युधिष्ठिर ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जैसा धर्म का जिज्ञासु भी कोई उत्पन्न नहीं इसलिए मेरा मन है कि तुम अपना हृदय खोल करके पितामह के चरणों में रख दो और जो जो बात तुम्हें पूछनी हो पूछ लो प्रचक की भी महिमा है बड़ी प्रशंसा है महाराज नारजी अपने जजमान की अपने श्रोता की प्रचक की महाराज बहुलाश जनक की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं श्री नारद उच श्लोक के गर्ग संहिता के श्लोकों के छंद बड़े मीठे मीठे धन्यम कुल मीना नृपेण श्री कृष्ण भक्त नात्परेण पूर्णीकृत यत्र भवान प्रजातो तो शुक्त ही मुक्ता भवन न चित्रम कहते महाराज निमी महाराज का कुल धन्य है अत्यंत पवित्र कुल है जहां तुम्हारे जैसे कृष्ण भक्त राजर्षियों ने जन्म लिया अपनी भक्ति से अपने सदगुणों से तुमने परिपूर्ण बना दिया है को तो हे राजन तुम तो जीवन मुक्त पुरुष हो बहुबंधन तुम्हारा कट चुका है और हमें इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं नारजी कहते क्यों कहते मुक्ता सुक्त मिकता भवनम न चित्रम कीच में से तो मोती नहीं निकलता किसी शुक्ता भवन से ही सीप शुक्ता भवन सीप किसी सीप से ही मोती का प्रादुर्भाव होता है यही यदि निम्वंश सीप है तो हे बहुलास राजा जनक तुम उसके एक दे दीप्यमान मुक्ता हो मुक्ता इसलिए हो कि तुम श्री कृष्ण भक्तों में अग्रणी हो श्रेष्ठ हो हे राजन श्री राधा रानी के मधुराति मधुर अवतरण के मंगलमय चरित्र को सुनो अथईव राधा वृषभानुपत्न आवेश रूप महसहां कलिंदकूलुजदेश सुमंदिरे सवतार राजन। हे राजन। निकुंज देशे सुमंदि सा राधा अवतारर श्री यमुना के निकट जो श्री रावल ग्राम है वहां के सुंदर निकुंज में श्री कीर्ति महारानी की कोख से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ बोलो राधा रानी की बोलो श्री वृषभानुनंद की कब प्राकट्य हुआ लोग कहते हैं महाराज कहाँ प्रमाण है राधाष्टमी का यहाँ लिखा है घना व्योमनिदिनस्य मध्ये से मध्य चसोमे आवाकिरण नागतिथ सोमे अवा किन्वगणा भादों का महीना है शुक्ल पक्ष है अष्टमी तिथि है और चंद्रमा का दिन है अर्थात सोमवार का दिन है चंद्रवार है का समय है। मध्यान्हय के समय में जब आकाश में बादल छा रहे थे उसी समय नगाड़े बज उठे भेरी सहनाई बज उठी और अनवरत नंदन वन के पुष्पों की वर्षा श्री रावल ग्राम के ऊपर होने लगी बोलो राधा रानी श्री राधा रानी के अवतरण से संपूर्ण नदियों का जल स्वच्छ हो गया भादों में मिट्टी रहती है पर जल एकदम निर्मल हो गया क्योंकि ये ब्रिज में जितनी यमुना आदि नदी सब राधा रानी की सखी सहचरी है वे प्रसन्न हो गईं अब श्री कृष्ण की नित्य केली लिए रस का रसास्वादन कराने वाली रसेश्वरी राशेश्वरी वृंदावनेश्वरी पधारी हैं वे सब नदियां अत्यंत प्रसन्न हो गई हैं बबुस्ता गयी कमल पराग लेकर के वायु बह रहे हैं शीतलमंद सुगंधित वायु बह रही है और महाराज जी श्री राधा रानी प्रकट भई हैं कैसी प्रकट भई हैं, शरद चंद्र शताभि राम शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा आह्लादक होता है कहते ऐसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में जो आह्लाद है उससे सैकड़ों अर्थात करोड़ों करोड़ों गुना आहलाद जिनके मुख्य चंद्र में है ऐसी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी प्रकट हुई उस समय ब्रिज में बड़ो भारी उत्सव मनाया गय रावल ग्राम में उत्सव मनाया मनायोग और वह उत्सव में ब्राह्मणन को शुभम विधाया द्विजेभ्यो बाबा ने जिन गायों के श्रृंग स्वरण मंडित खुर रजत मंडित पुछ में हीरा मुक्ता आदि लटकाए गए हैं ऐसी दो लाख सवत्सा गायों का दान उसी समय ब्रस्मान जी ने कर दिया सुंदर दधि कांदो महोत्सव मनाए गए चलो ब्रषभानु गोप के द्वार पर श्री ब्रषभान जी ने घोषणा कर दीनी है जब तक हमारे परम सुहृद श्री नंद जी यशोदा के सहित नहीं पधारेंगे तब तक दधि कांदो उत्सव आरंभ नहीं होएगा ये हमारी घोषणा है जाए के बाबा थे कह दो बाबा ने कही मैं तो आऊंगा जरूर पर यशोदा अंतर्वर्तनी है आसन्न प्रसवा है नहीं ठाकुर जी तो प्रकट हो गए हैं ऐसो भाव है लेकिन उसके इसके अनुसार पहले प्रकट हो गए ठाकुर जी पहले ठाकुर जी दो तरह के भाव हैं एक भाव ये है कि श्री जी ठाकुर जी से आयु में बड़ी हैं और एक ये भी है कि ठाकुर जी पंद्रह दिन पूर्व प्रकट हो चुके हैं भाद्र कृष्ण अष्टमी को एक ये भाव भी है। तो ठाकुर जी को इतने छोटे लालजी को लेकर यशोदा जी कैसे पधारे पर प्रेमाग्रह में स्वीकार करना पड़ा सुंदर शिविका में विराजमान होकर यशोदा जी अपने है। शिशु बालकृष्ण को अपनी अंक में आचर में छिपा कर लाई हैं का गार में जैसे ही पधारी हैं अब जैसी लाली के मुखचंद्र को दर्शन कियो है अब तो वो विचार करवे लगे कि हमने सुनी लाली भई तो लाली के अनुरूप कछु खेल खिलौना लहंगा फरिया छोटी सी बनवाए के लाई पर ये लाली इतनी सुंदरी है या लाली के ऊपर में कहा न छाप ये सब वस्तुएँ त्वच्छ हैं ये मणियाँ त्वच्छ हैं नंद बाबा के खजाने में ऐसा कोई रत्न है जाकू में कर सकूं। जी प्रतीत भयो के के हमारे पति कोश में ऐसा कोई रत्न नहीं है अंत में स्मरण आयो चलो हमारो रत्न ये हमारो लाला ही हमारो रत्न है क्यों ना या लाली पे या लाला ये न्यौछावर कर दें तो श्री यशोदा जी ने लाल जी को आंचल से निकाला और श्री जी के ऊपर दो तीन बार ऐसे घुमाया घुमा के चरण प्रांत में विराजमान कर दिया पर ये तो पता नहीं कब दक्षिणांग में पहुंच गए पता ही नहीं चला कैसे लुढ़क पुढक के पहुंच गए पंद्रह दिन के लाल जी श्री जी के दक्षिणांग में विराजमान हो गए हैं श्री जी ने अपना करकंज बढ़ा दिया है लाल जी ने अपना करकंज बढ़ा दिया है पाणी ग्रहण हो गया है देवताओं ने धुंधवी बजाई है बुल युगल सरकार की आ, हमारे बाद, हमारे बाबा है सागघरी को हैनोरस बहुत प्रिय है लिए हमने और राधा कृष्ण जी को भी अपना ब्याह प्रिय तो नहीं है पर राधा कृष्ण का ब्याह इनको बहुत प्रिय है ऐसा अद्भुत रस बरसाया था रस महोत्सव में क्या कहना अद्भुत रस श्री धाम वाले महाराज जी भी पधारे थे महाराज जी भी पधारे थे आप भी पधारे थे ना महाराज जी भी आए थे हाँ जय हो श्री युगल सरकार की आहा सुंदर शोभा हो रही है श्रीरास रंग से श्री जी का परिचय गर्ग संहिता के अनुसार श्री रास रंग विकास चंद्रिका रास रंग के विकास की जो चंद्रिका है चांदनी है श्री रास रंग से विकास चंद्रिका दीपावली भी वृषभ गोलोक चूड़ा मणिकंठ ध्यात्वा मणिकूषण नारद जी कह रहे हैं हे बहुलास सुराजा जनक जो रास रस रंग की चंद्रिका है और श्री ब्रभानु मंदिर की नित्य दिवाली है दीपावली है जिनके कारण ब्रसभान जी का महल जगमगाता रहता दिवाली के समान जो गोलोक के चूड़ामणि श्याम सुंदर हैं, उनके कंठ से जो लिपटी रहती हैं, उनके कंठ का जो आभूषण है उन श्री राधा रानी का ध्यान करता हुआ मैं निरंतर वीणा बजाता हुआ राधा राधा गाता हुआ विचरण करता हूँ रसिकनी रस में रहते रसिकनी रस में रस् में रहती घड़ी रस में रहती गड़ी रस्सी घी रस् में रहती घड़ी रस रस्सी कनी में कनक बैली भानु नंदनी कनक बी भानु नंदनी श्याम तमाल चढ़ी रसीदि श्याम तमाल चढ़ी रसिदि स में रथी दुसरीस मेरा बिहरत श्री गिरिधर लाल सो बिहरत श्री गिरिधर लाल सो कौन पाठ पढ़ी रसि कौन तो सुपाठ पढ़ी रस्ल रस में रहती गली रस्ल रस में रहती गली कुभन दास लाल गिरीधर संग कु कुंभदास लालगिर धर संग रती रस के बड़ी रसिकनी रत रस के बड़ी रसिकनी रस में रहती गली रस में श्रीरास विकास चंद्रिका, दीपावली मंदिर गोलो मणिकंठ गोलोकचूड़ा मणिकूषण झावा परां ताुवि पर्यट्य गि